भाई ज्ञान होए कि नहीं एक तो बड़ी मुश्किल है असल में ज्ञान के बारे में लोग तरह तरह की धारणा बना लेते हैं एक आदमी को ऐसा बहन हो गया था थोड़े दिनों पहले की बात है कि जब मैं का साक्षी हूं तो जैसे हमें अपने मन में होने वाली बातों का पता चलता है ना, नैसे सबके मन में होने वाली बातों का पता चल जाए तब मैं साक्षी देखो ये बात किसी किसी के मन में आती होगी मेरे मन में तो शायद एक आध दिन आई होगी पहले जरूर शुरू शुरू में ऐसी बात एक आध दिन दो दिन जरूर आई रही होगी तो एक ख्याल बना कि जब मैं सबका साक्षी हूँ तो जैसे इस मन में आई हुई सब बातें मेरे सामने होती हैं पता लगता है उनका वैसे सबके मन में आने वाली बातों का पता लगना चाहिए एक महात्मा से मालूम हुआ तो उनको पहले चल जाता था पता ऐसा तो मन का पता था? तो फिर उनको बड़ा दुख हुआ बड़ा दुख हुआ बात है तो क्योंकि तो एक मन की बुराई जब वो जानते थे तब तो बहुत दुखी थे ही अब तो वो सबके मन की बुराई जानने लगे और मन में तो बुराई बुराई ज्यादा आती है ए? तो बड़ा भारी विक्षेप हुआ कि लोगों का जो आता है उसका मन इतना बुरा जो आता है मन उसका इतना बुरा राम राम इसके मन में ये बुराई इसके मन में ये बुराई इसके मन में ये बुराई तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि और परिच्छि विषय के होते हैं है न और साक्षी जो है इसी से सिद्ध होता है इस साक्षी जो है वो परिचिन गोलकों से सम्बद्ध नहीं है साक्षी का संबंध परिच्छि गोलकों से नहीं है तो जब साक्षी का संबंध परिच्छि गोलकों से नहीं है तो कोई गोलक किन्हीं अथवा किन्हीं विषयों को न जाने उससे अखंड साक्षी का किसी ही प्रकार का संबंध नहीं है दूसरों के शरीर में न जानने के साथ संबंध नहीं है और अपने शरीर में जानने के साथ भी संबंध नहीं है जानने के साथ क्योंकि अंतकरणी जो है प्रत्येक अंतकरण में जो एक एक धर्मी छोटा छोटा अहम बैठा हुआ है वो तो उस, -उस अंतकरण में धर्मी है वो तो यंत्र है वो तो दूरबीन है वो तो खुदबीन लेके बैठा हुआ है वो मशीन लेके बैठा हुआ है और अपनी सीमा के अंदर की चीजों को जानता है और साक्षी जो है वो कोई दूरबीन कोई खुर्दबीन नहीं लगाता बोले देखो अच्छा हम तो जानते हैं हम अंतकरण की सारी बात तो देखो हम अंतकरण की सारी बात तुम सब जानते हो जब अंतकरण से सादात्मापन्न हो जाते हो एक अंतकरण से तादाद में अखन्न हो करके ही एक अंत करण ऐसी सारी बात है तुम समझ रहे हो अब बोले जैसा अच्छा तो इस अंतकरण से हमको नहीं मालूम पड़ना चाहिए तब तो मालूम तो तब नहीं पड़ेगा जब अंतकरण नहीं रहेगा तो अच्छा तभी अंत करण तब नहीं रहेगा तो जब विदेह मुक्ति हो जाएगी तब नहीं रहेगा तो जीवन मुक्ति काल में जीवन मृत्यु काल में ये अंतकरण रहेगा और इस अंतकरण से जो संवेदन होते हैं और वो ज्ञात होते रहेंगे उनके ज्ञात होने से हमारी क्या है कहानी नहीं है क्योंकि वे बाधित हैं। अपने अखंड स्वरूप के साक्षात परोक्ष ज्ञान से वो अंतकरण और अंतकरण की वृत्ति और अंतकरण के संवेदन वे सब के सब बाधित है इसलिए जैसे जिन अंतकरणों के संवेदन तुमको ज्ञात नहीं होते उनके साथ जितना तुम्हारा संबंध नहीं है उसने उस अंतकरण के संवेदनों से भी तुम्हारा संबंध नहीं है तो जिनके संवेदन तुम्हें ज्ञात होते हैं क्योंकि तुमने अपने को अखंड रूप से, अद्वय रूप ऐसी श्रम रूप से जातीय विजातीय सगत वेद रहित रूप से आवेश अकाल अद्रव्य रूप से तुमने अपने आप को जाना है तुम्हारे शुद्ध ज्ञान में तुम्हारे शुद्ध ज्ञान में एक शरीर और एक शरीर में रहने वाला अंतकरण तो उसका कोई अस्तित्व तुम्हारे तत्व ज्ञान में उसका कोई अस्तित्व नहीं है और यदि वो भागता है तो भाषने का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है तो तुम जो हो वो जन्म मरण से मुक्त हो बंधन संशय विपर्जय से मुक्त हो तो तुम साक्षात ब्रह्म हो एक दूरबीन की कितनी शक्ति है है ना? एक दूरबीन की कितनी शक्ति है तो जब तुम ये समझ गए कि एक चीखी हाथी दिख रहा है एक चीटी हाथी के रूप में दिख रही है जी जी क्यों का तुम्हारे दुर्बीन के प्रभाव से ऐसा दुर्बीन तुमने लगाया कि एक चीटी हाथी के बराबर दिख रही है तो तुमको तो मालूम है मालूम हो गया कि तुम्हारा दुर्बीन चींटी को हाथी दिखा रहा है न मालूम हो गया तो जो चीटी में हाथी की लंबाई चौड़ाई और हाथी का वजन और हाथी की उम्र मालूम पड़ रही है वो गलत हुई कि नहीं गलत हुई तो बोले फिर तो हमको ये चीटी हाथी नहीं दिखना चाहिए बोले जब तक ये दूरबीन लगाए रखोगे ये दूरबीन का सामर्थ्य है कि तुमको चीटी हाथी के रूप में दिख रही है है ना? तो जब तक ये दूरबीन लगा हुआ है अंतकरण का तब तक ये संसार के संवेदन ऐसे भागते हैं और जब ये शरीर के साथ साथ फूल शरीर के साथ साथ ये जब अंतकरण का चश्मा उतर जाता है तो विदेह मुक्ति काल में ये चीटी हाथी नहीं भागती वहां अपना स्वरूप अपना स्वरूप ये ब्रह्म अद्वय तत्व अनेक रूप में नहीं भागता तो जीवन सद्यो मुक्ति के दो सद्योमुक्ति के दो भेद हैं। अंतकरण सहित सद्योमुक्ति और अंतकरण रहित सद्योमुक्ति तो अंतःकरण सहित सद्यो मुक्ति को जीवन मुक्ति बोलते हैं और अंतःकरण रहित पद्यो मुक्ति को विवेह मुक्ति बोलते हैं असल में इन दोनों का नाम ब्राह्मी स्थिति ही है ये चतुर्थ भूमिका तो असल में अपने आप को ब्रह्म जानने का दो स्थिति शरीर की दृष्टि से कल्पित हुई है एक अंतःकरण सहित रूपा और एक निरूपाधि निरुपाधि अंतकरण में निरुपाधि स्थिति में का अपने अंतकरण के संवेदनों का पता नहीं चलता है और सोपाधि स्थिति में चलता है परंतु तत्व दृष्टि से वो निरुपाधि और सोपाधि दोनों ही स्थिति बाधित हैं असल में जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दो नई कल्पित हैं। तो है तो जिज्ञासु पुरुष जो है वो जो ये सोचता है कि हम ब्रह्म लोक में जाएंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे और मुक्त हो जाएंगे। बैकुंठ लोक में जाएंगे ज्ञान प्राप्त करेंगे और मुक्त हो जाएंगे। सुन रहा है तो एक तो जो इतनी देर देर तक रुका रहना चाहता है कि हजारों संवत्तर तक हजारों मनमंतर पर्यंत, हजारों युग हजारों मनवंतर पर्यंत को तो हम अज्ञान की दशा में रहेंगे और फिर बाद में ब्रह्मा के साथ मुक्त होंगे जो अपिया नारायण के लोक में जाकर मुक्त होंगे जो अपनी मुक्ति को इतनी दूर कर फेंक देना चाहता है उसमें मुमुखा जो है वो तीव्र नहीं है मंद मुखा है जो लोकांतर में जाकर के मुक्त होना चाहता है वो मंद मुख्यु है तीव्र मुक्ु नहीं है तो इसलिए यहाँ ये जो बात बताई ब्रह्मलोक में जाने के बाद ही यदि वासना शेष रह गयी तो मुक्ति नहीं होगी तो ये ब्रह्मलोक में जाने वाले को कैसे मुक्ति मिलती है ये बात बताते हैं कि त्रिनाशी के तहास श्री कर्म कृत जन्म मृत्यु ब्रह्म यज्ञ देव मीदियों मेदित्वा निचा ये कर्म की स्तुति करते हैं यहाँ अमृतत्व जो है वो साक्षात अमृतत्व ब्रह्म रूप अमृतत्व नहीं है यहाँ जो शांति है वो परा शांति नहीं है आप अपेक्षित शांति है और आप अपेक्षित अमृतत्व है तो बोले तीन बार तुमने अग्नि का चयन किया माने अग्नि का विज्ञान तुमको प्राप्त है अग्नि का तुमने अध्ययन किया और तुमने अग्निहोत्र आदि का अनुष्ठान किया अब जीवन में तीन से सीखने की सीखने के तीन स्थान है कौन तो से त्रिवि संधिम ऐसे त्रिभी संधानम ऐसे संसार में मनुष्य कुछ अपनी माँ से सीखता है ऐसा कोई नहीं है वो जो माँ से न सीखे बच्चे को भूत पीना नहीं आता ये नहीं समझना तो की ये बच्चे जो हैं, है ना, हमने कुत्ते के बच्चों को तो देखा गौर से ना, न गाँव में जब कुत्तिया जाती थी तो वो बच्चों के मुंह के पास ले जाती हो तो बच्चे अंधे बिल आँख खुली हुई नहीं होती बिना हाँ। खुली आँख के अपना मुंह उसके शरीर पर इधर उधर घुमाते हैं और जहाँ उसका तन मिल जाता है न हाँ। उसको मुंह में ले लेते हैं और पीना शुरू कर देते हैं उनके अंदर तो इतनी प्राकृतिक प्रेरणा होती है लेकिन ये जो मनुष्य का बच्चा होता है ये अपने आप माता का तन ढूंढ नहीं सकता क्योंकि माता के तो हाथ है कुतिया के तो हाथ नहीं था है ना? और माता के तो हाथ है तो ये अपने हाथ से गोद में लेती है और पहले तंग के चिरे आरोप है ना? जो बंद होता है ना, उसको वो खोल देती है बच्चे के मुंह पर थोड़ा सा दूध मुँह के मुँह में बच्चे के गिरा देती है जब स्वाद आता है तब वो चपड़ चपर करने लगता है और पीने लगता है माने माता जो है वो बच्चे को दूध पीना सिखाती है तो इसका मतलब ये है कि शिक्षण हमें माता से प्राप्त होता है शिक्षण हमें पिता से प्राप्त होता है और शिक्षण हमें आचार ऐसी प्राप्त होता है माने गुरु से अध्यापक से प्राप्त होता है ये जीवन में तीनों से आदि आदि में माता और उपनयन पर्यंत पिता और उपनयन के बाद समावर्तन पर्यंत समावर्तन पर्यंत गुरु आचार्य इनसे शिक्षा पहले प्राप्त हुआ करती थी ये तीन शिक्षा इन से तुमने शिक्षा प्राप्त कर ली है कि नहीं तो उनसे पहले शिक्षा प्राप्त कर लेना चाहिए पहली बात क्योंकि ये तीनों जो हैं ये तीनों जो हैं ये, है, ये प्रामाण्य कारण है प्रमाण्य कारण है देखो माँ ने बताया कि ये तुम्हारी नाक है ये तुम्हारे दांत हैं ये तुम्हारे हैं है ना ये हाथ है ये पाँव है आप बताओ आपको तो किस प्रमाण से ये बात मालूम हुई कि ये जो हम उठाते हैं इसका नाम हाथ है, है? जिससे हम सुनते हैं उसका नाम नाक है ये आपको किस प्रमाण ऐसी तो ये बात मालूम पड़ेगी जिसका नाम नाक न हो कान हो और कान का नाम कान न हो नाक हो ये व्यवस्था आपकी बुद्धि में पहले पहल कहा से आई माता से आई ना अपना गोत्र आपको कहाँ से मालूम हुआ अपनी जाति आपको कहाँ से मालूम हुई है ना अपना दंश परिवार कहाँ से मालूम हुआ ये सब देखो ना ये सब शिक्षा और ये अक्षर है ना ये न होता है पंचकोण कोण अ होता है ये क तो होता है ये बिंदु को बिंदु को फैला करके कैसे अक्षर बनाए जाते हैं है ना ये सारा बिंदु का है ना बिंदु का विस्तार है वो एक बिंदी कागज पर लगा के उसमें किधर पे लकीर खींच दे तो अक्सर हो जाएगा बस इतनी विद्या है ये कुल कुल की कुल विद्या इतनी है कि एक बिंदु कागज पर बना के उसके आगे उसके पीछे उसके ऊपर उसके साथ है न कैसे कैसे लकीर खींच दे तो कौन कौन से अक्सर बन जाए ये बिंदु और लकीर को ये लकीर भी तो बिंदु ही है न आखिर जिसको रेखा कहते हैं वो क्या है हाँ उसको आप कभी खुर्दबीन से देखो तो मालूम पड़ेगा एक रेखा खींच जो कागज पर काली काली और उसके बाद खुर्दबीन लगाओ तो आपको मालूम पड़ेगा देखने से ये खुर्दबीन क्या ये जो शीशा होता है जिससे हम लोग अक्षरों को बड़ा बड़ा करके पढ़ते हैं है? वहाँ भाई अरे भाई इसी चीजे से देखो एक रेखा थी और इसी चीज़ से बड़ी करके देखो तो अलग अलग बिंदु दिखाई पड़ेंगे और रेखा नहीं दिखाई पड़ेगी अलग अलग बिंदु लगे हुए दिखाई पड़ेंगे तो ये बिंदु में से रेखा और रेखा में से अक्षर है ना और फिर स्वर हैं ये वर्ण हैं ये मात्रा हैं ये इनसे शब्द बनते है इनसे वाक्य बनते है उनमें से अर्थ निकलता है ये सारा संकेत आचार्य ऐसी सीखना पड़ता है तो ये जो ये जो हमने शिक्षा के द्वारा ये नहीं समझना ये सब हमने है ना नृदय में से निकाला है अपने कलेजी में से काड़ के रखा है बोला ये नहीं समझना कि ये जा करके हमने वो प्रयोगशाला में अमेरिका या रूस की प्रयोगशाला में ये सीखा है कि ये रेखा कैसी होती है और ये अक्षर कैसे बनते हैं और ये शब्द कैसे बनते हैं इसके लिए माता की पाठशाला पिता की पाठशाला आचार्य की पाठशाला यही काम देती है क्योंकि श्रुति जो है यथा मातृमान पितृवान मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद जो माता वाला होता है बेटा वाला होता है आचार्य वाला होता है वो इसको जानता है अथवा तीन प्रकार की प्रामाणिकता और है वेद स्मृति और शिष्ट पुरुष वेदा स्मृति श्रुति स्मृति सदाचार स्तुति स्मृति सदाचार ये तीन प्रकार के प्रामायण और हैं। अथवा प्रत्यक्ष अनुमान और आगम वेदो खिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले चद सदाचारहा आचारे व साधुरा आत्मन पुष्टिव च मनु जी ने बताया कि वेद श्रुति अपौरुषे वेद या और जो अपने हृदय में स्मृति रह जाती है तो स्मृति में कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है सांसर्द हो जाता है इसलिए स्मृति को स्वता प्रमाण नहीं मानते स्मृति को पड़ता प्रमाण मानते हैं और श्रुति स्मृति के अनुसार शिष्टाचार जो हमारे सत्पुरुष आचरण करते हैं अथवा प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा अनुमान बुद्धि के द्वारा और दोनों के द्वारा अज्ञात अर्थ में जो आगम है आगम है माने अनादि परंपरा से जो ज्ञान हमें प्राप्त है वेद वेद तो बोलते हैं वेद बोलते हैं अथवा आगम शब्द का अर्थ जो लोग वेद नहीं मानते हैं वो भी ये मानते हैं जैसे जैन आगम बौद्ध जैसे ईसाई के लिए बाइबल है मुसलमान के लिए कुरान है ना बौद्धों के लिए बुद्ध के उपदेश है त्रिपिटक है जैनों के लिए जैसे जैनागम है, है ना? तो कुछ तो प्रत्यक्ष से देख करके कुछ हनुमान से विचार करके और कुछ धर्म के बारे में स्वर्ग के बारे में और अप्रत्यक्ष वस्तु के बारे में तो कुछ शास्त्र के द्वारा ज्ञान प्राप्त किए जाता है इनकी अपने अंतकरण की शुद्धि होती है और प्रे तो थोड़ा यज्ञ करना अध्ययन करना और दान करना तो इस ढंग से जो चलता है तीन बार अग्नि का चयन करना तीन जो वेदाधिकों अथवा प्रामायण से सत्य को जानने की चेष्टा करना और यजदान अध्ययन करना इनसे मनुष्य जन्म मृत्यु का जो संतरण है उसके मार्ग पर चलता है ब्रह्म शांति मत्यंत और ब्रह्मा से पैदा हुए जो देवता हैं कौन काग्नि देवता ब्रह्मज देवता इनको ब्रह्मज देवता बोलते हैं और ज्ञान माने जानने वाले भी हैं माने ज्ञान जितने प्रकार के ज्ञान विज्ञान है वो अग्नि की सहायता से प्राप्त होते हैं और ये जितने ज्ञान विज्ञान है जला जला के लोग देखते हैं आग में डाल डाल करके देखते हैं कि क्या बच रहता है ये क्या बच रहता है उसके अनुसार आप लोगों के सामने निवेदन कर दिया हम कल ऐसी जैसा आगे कार्यक्रम चलेगा तो दोष सुना आप लोग अपने मन में संकल्प करो और नहीं तो सिर्फ संकल्प करो की गोवा की अनुमान लगाते हैं बुद्धि ऐसी और वहाँ भी न चले तो बोल के पूछते हैं भेज एक दिन अंधेरे में बैठे कोई आदमी आया तो आँख से नहीं पहचान में आया कि कौन है तो उसके पाँव की धमक से है ना? पाँव की धमक से या उसकी है ना? उसकी सकल पूरक का थोड़ा अनुमान करके सोचने लगे कि ये कौन है तो न तो आँख से दिखाई पड़ा और न तो बुद्धि से ठीक ठीक अनुमान में आया तब आप क्या करेंगे है न अब क्या उपाय करेंगे उसको जानने का न हाथ से दिखाई पड़ा और ना बुद्धि से अनुमान हुआ तो पूछा कौन है बोल दिया नहीं। नहीं। नहीं। तो उसने कहा मैं अमुक हूँ बस पता चल गया अमुक है उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी और उसने बोल दिया मालूम पड़ गया कि तो जहां सूरज ज्योति काम नहीं करती है जहाँ मनोज्योति काम नहीं करती है वहाँ बाघ ज्योति काम करती है वहाँ सब्द ज्योति काम करती है तो जो सूर्य की रोशनी में दिखाई नहीं पड़ा जो बुद्धि से जिसका अनुमान नहीं हुआ उसका पता कैसे लगा बोले आगम से, शब्द प्रामाण्य से, शब्द से उसका पता लगा तो ब्रह्म माने हिरण, ब्रह्मा माने हिरण गर्भ उनसे पैदा होने के कारण अग्नि का नाम ब्रह्मज है और ये ज्ञाता भी है सर्वज्ञ है और सबको प्रकाशित करने वाले हैं ज्ञान ऐश्वर्यादी गुण से ये युक्त है ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य और धर्म इनके अंदर हैं ऐसे जो ईद सोत जो देवता अग्नि हैं उनको आत्मभावे नीचा माने इसका बहुत शंकराचार्य भगवान ने केवल एक शब्द का प्रयोग किया आत्मभावे नोसावअ्नि सोसावहम आत्मभावे का अर्थ हुआ है जो अग्नि देवता है ये ही मैं हूँ आत्मभावना आत्मभावे का क्या अर्थ हुआ पृथ्वी के मूल में जल और जल के मूल में अग्नि और अग्नि के साथ प्रादात्म प्राप्त कर लिया अब समझो सृष्टि के जितने शारीरिक संबंध हैं, वो तो पृथ्वी के कारण हैं। और जितने स्वाद हैं वो जल के कारण हैं संसार में जितना स्वाद है वो सब जल के कारण भोग जितने होते हैं जितने भी भोग होते हैं वो जल के कारण से होते हैं और जितनी भी वस्तुएं होती हैं स्त्री पुरुष पशु पक्षी होते हैं है ना खाने पीने की चीजें होती हैं वो सब पृथ्वी के कारण होते हैं ये पृथ्वी और जल से ही ये सारी दृष्टि बनती है तो इनके मूल में कौन है कागनी मैं इनका कारण हूँ मैं इनका अग्नि हूँ देखो कारण उपासना हो गई उपासना कर्म और उपासना का समस्या हो गया तो इसको जिसने आत्मभाव से ये जान लिया और साक्षात्कार कर लिया कि मैं अग्नि हूँ उसको शांति माने वो परमता की प्राप्त होती है दुख जब मेरे पास आता है तो मुझ स्वरूप में भत्म हो जाता है और संसार के जब भोग आते हैं तब मुझ स्वरूप में भस्म हो जाते हैं ये सन्यास जिसको बोलते हैं ना ये अग्नि रूप है वो अग्नि रूप हाँ। ये लाल कपड़ा जो है ये अग्नि रूप है बोला ये अग्नि रूप है तब तो मैं अग्नि रूप हूँ अग्नि रूप हूँ माने संसार का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो है न जो हमको घर्षित कर सके तो जमराज ने उपदेश मतलब यह है कि आदित्य अग्नि और वायु इन तीनों से विराट पद में जो मुख्यता होती है उसको ज्ञान और कर्म के समुच्चय के अनुष्ठान से जो इस विराट पद को प्राप्त कर लेता है अग्नि होना हमारे विराट पद को प्राप्त कर लेना विशेष है न राजदे से विराट पद को प्राप्त कर लेना और इससे महाराज क्या हुआ कि यदि सत्व ज्ञान हो गया माने अपने को अद्वय ब्रह्म ज्ञान लिया तो तब तो हमेशा के लिए सच्ची मुक्ति मिल गई और नहीं तो यहाँ से फिर अगर देहाभिमान की जागृति हो गई तो है तो ये भाव नहीं है तो ये उपासना तो फिर जन्म भरण के चक्कर में आना पड़ता है तो त्रिणा के तत्म त्रिणात के तत्मे तदविधित ज एवं विद्वाते नाचिकेत मृत्युपाशा पुता प्रणोद शो काो मोद से स्वर्गलोक अग्निर्नचिकेत स्वर्गो जमग्रणी था द्वितयन वरण एक प्रव्ती जना सह तृतीय वरम नचिकेत व्रणीष्व तो ये तीन बार अग्नि चयन करने वाले इतना तो निश्चित है कि जब तुमको अभी भी तत्व ज्ञान न हो तो ब्रह्मलोक में चले जाओगे और वहाँ जा करके इस अग्नि के स्वरूप को तुम जानते हो अग्नि चयन तुम्हारा हो ही गया मृत्यु पास से मुक्त हो जाओगे संपूर्ण और शोक से परे होकर स्वर्ग लोक में आनंदित हो, हो तो हे नसी के जो अग्नि है ये स्वर्ग देने वाला है जिसको तुमने द्वितीय बार ऐसी मांगा तो अब लोग संसार में जनाता संसार के लोग इस अग्नि को नाटिकेत अग्नि कह करके के वर्णन करेंगे अब नचिकेता उन तीसरा वर्ग जो है वो मांगो अब देखो यहां तक की जो बात थी वो ये थी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए पिता की सेवा सुश्रुषा कैसे करनी चाहिए अग्नि की सेवा सुश्रुषा कैसे करनी चाहिए अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन कैसे करना चाहिए और निष्काम होकर वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से कैसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है ये सब बात जो है अब तक बताई परंतु ये आत्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं है ये समझो माता पिता को प्रसन्न कर लेना और नारायण न्याय का पक्षपाती हो लेना है ना और मृत्यु से निदर हो जाना अपनी भावना में और विषय भोग का परित्याग कर देना तीन दिन तक है और जमराज से जमराज को अपना गुरु बना करके इतने बड़े गुरु को बना कर के और लोक की परलोक की शिक्षा प्राप्त कर लेना इतनी बड़ा बड़ा बराबर की पराकाष्ठा नहीं है क्योंकि ये जितना ज्ञान हुआ वो पड़ोसी के बारे में हुआ अभी अपने बारे में नहीं हुआ है नीचे बात है ये जो दूसरे के बहु की बुलाई जानती है बोला और अपनी बहू की भी बुराई जानती है लेकिन अपनी बुराई नहीं जानती ऐसी सात है तो ये नद्या ऐसी है जो दूसरे की बेटी की हजार अठाई अच्छा बुराई बतावे, परंतु अपनी बेटी के बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है नैसे घरों में ऐसा होता है न जैसे घरों में ऐसा होता है की तो लोग दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान जाते है परंतु अपने बारे में कुछ नहीं जानते वही दोस्त दूसरे में हो तो मालूम हो और अपने में हो तो मालूम ना हो ये जो है ना असल में आत्म ज्ञान जो है ये सबसे बड़ा ज्ञान है अपने को तो समझना तो अब तक जितना ज्ञान बताया गया है न जो भी लौकिक विद्या पारलौकिक विद्या बताई गई वो अपने आत्मा की जा का ज्ञान नहीं है अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो बात क्या हुई कि हम कर्म करता हम कर्म के करने वाले हैं, हमारे साथ क्रिया जुड़ी हुई है हम इससे सुखी दुखी होते हैं, हमको ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए है ना? ये जो अपने साथ जुड़ा हुआ है देखो भाई जब तक तुम कर्म करोगे जब तक उसमें अच्छा बुरा भी होगा तो अच्छा होगा तो उसका फल सुख मिलेगा बुरा काम करोगे तो उसका फल दुख मिलेगा और अपने में करता कम रहेगा तो वो कर्म का फल जरूर जरूर मिलेगा इसलिए अब अज्ञान के कारण अज्ञान के कारण ये जो संसार का बीज है क्या बीज है अपने को करता मानना अपने को भोक्ता मानना और फिर ये करो और ये मत करो इस विधि प्रतिषेध का विषय होना ये जो संसार का बीज तुम्हारे साथ लगा हुआ है अविचारक स्वभाव जने अज्ञानम वर्तते तुम कभी अपने बारे में विचार नहीं करते हो इसलिए ये तुम्हारे साथ अज्ञान जुड़ा हुआ है और तुमको ये धकेल रहा है कभी कुकर्म में कभी सुकर्म में कभी सुख में कभी दुख में कभी रोने में कभी हंसने में तो इसकी निवृत्ति के लिए करता से विपरीत जो अकर्ता है कर्म से विपरीत जो अकर्म है है ना और भोक्ता से विपरीत जो अभोक्ता है जिसमें दूसरा कोई है ही नहीं ऐसा ब्रह्म और आत्मा की एकता का जो विज्ञान है जिसमें न कर्म है न कारक है न फल है इन सब का अध्यारोप है ही नहीं उससे आत्यंतिक निष्प्रेय की मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है इसलिए अब आगे का प्रसंग प्रारंभ होता है तो इससे ये बात बताइए कि पहला पाने से है ना माता पिता सब प्रसन्न हो गए न्याय हो गया यज्ञाजादी पूरा हो गया है ना और निकेता जी गया लेकिन इन सब होने से वो कृतार्थ नहीं हुआ तब दूसरा बर्फ अग्नि विद्या प्राप्त हुई वो अपने को विश्व के मूल में स्थित अग्नि के रूप में अनुभव करने लगा लेकिन तब भी नचिकेता कृतार्थ नहीं हुआ क्योंकि तो जब तक तीसरा वर्ष आत्म ज्ञान उसको तो प्राप्त नहीं होगा तब तक वो कृतार्थ नहीं होगा ये बात इस कथा में बताई गई है इसलिए जो कुछ कर्म से मिलता है साध और साधन वो अनित है उससे जो गैराग्यवान होता है उसको तो आत्म ज्ञान का अधिकार होता है इसलिए अनात्मा की निंदा करने के लिए जो अनित है जिससे विरक्त होना चाहिए उसका दोष बताने के लिए अब आगे जम जब आत्म ज्ञान का डर मानते हैं नदी के ता तब यमराज कहते हैं कि ये चीज बड़ी दुर्लभ है अरे ले ले बेटा ले ले बेटा है सौ बरस के बेटे और सौ बरस के हम पौत्र तुमको देते हैं। लो हाथी लो घोड़ा लो पशु लो सोना लो लो बहुत भारी राज्य ले लो और तुम सैकड़ों बरस की उम्र ले लो और इसके बराबर जब दुनिया में तुम कुछ भी समझते हो वो तो ले लो हम तुम सब तुमको सब देने को तैयार हैं दुर्लभ से दुर्लभ कामना परंतु आत्मज्ञान का बर मत मांगो है ना जबराज ने से ऐसे कहा तो ये अच्छाई का जो आने वाली है देखो आज तो साधु लोग जो है ना वो शहर में जाते हैं है ना नोटिस चपवाते हैं हम आए हैं हमारे हैं तुम्हारे शहर में है ना नौडी पिटवाते हैं लाउड स्पीकर लगाते हैं मैं आए तो लोगों के पास टेलीफोन करें तो जरा सत्संग में आया करो है न शेख के बिना सत्संग सूना लगता है हाय हाय है ना कि तो ये नती आज कल तो बाबा जी लोगों की ये गति है है ना कि वो तो कहते हैं कि लो ब्रह्म ज्ञान लो ब्रह्म ज्ञान और पहले ये स्थिति थी है ना कि नाराज कोई कहे कि हमको तो ब्रह्म ज्ञान दो है ना तो कहते थे और तुम्हें जो चाहिए तो मांग लो लेकिन बाबा ये ब्रह्म ज्ञान जो है ये कोई मामूली चीज नहीं है इसकी कीमत है न पहले की आचार इसकी कीमत समझते है आज कल के लोग में लोग समझते है इसकी कीमत तो तो समझते हैं कि भाई खा पी के इस समय जरा मचाव आय चुके हैं जलपान हो चुका है ना अभी व का का काम कोई इस समय नहीं है अगर इतने टाइम में ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो इसमें क्या हरद है एक फायदा ये भी सही और सब फायदा तो अपनी मुठ्ठी में है ही आओ एक फायदा यही उठा लें, है ना? एक श्रीमती जी हो श्रीमती जी की तो उनका वजन कुछ बहुत ज्यादा था तो वो गयी डॉक्टर के पास तो डॉक्टर प्राकृतिक चिकित्सक था उसने कहा की देखो सब्जी खाओ फल खाओ सब्जी खाओ तब तुम्हारा वजन घटेगा बता दे जाओ सुन तो उसने लिख दिया कि इतना तो पत्ते की सब्जी खाना और इतना कचूम खाना और इतना था था। इतना ये खाना इतना वो खाना सब बता दिया उनको दिन भर का उनको चाक बना कर दे दिया ले जाओ घर ऐसी अब वो गई तो उन्होंने अपने नौकर को दे दिया तो नौकर ने ठीक समय ऐसी सब चीज खाने को भी उनको सब्जी खा फल खा चुकी अब एक डेढ़ बढ़ गए तो उन्होंने नौकर से कहा कि हमारी थाली ले आओ है ना तो थाली जी आई ये भोजन कर किया। अब एक महीना हो गया डॉक्टर के कहे अनुसार खाते भोजन तो घटे नहीं और बढ़ गया फिर डॉक्टर के पास गयी डॉक्टर तुमने जो कहा तो सब मैंने खाया लेकिन मेरा वजन है न मेरा वजन घटा नहीं तो बोले की भाई बात क्या है पता लगाया तो, तो मालूम पड़ा है ना? मालूम पड़ा कि जो रोज भोजन करती थी श्रीमती जी वो तो चालू ही था वो डाक्टर की बच्चा बताया हुआ भोजन तो औषधि के रूप में लेती थी है ना? वो तो दवा की तरह लेती थी तो वजन घटा नहीं उनका है ना? तो ये महाराज है नो भोग है उसकी तो रोज की आदत है वो तो तीन बिना मानेंगे नहीं है नो तो वो तो सब कुछ चाहिए ही चाहिए कहिए ब्रह्म ज्ञान क्या है कहे तो की बताई हुई सब्जी है कि ये तो की बताई हुई सब्जी है इसको भी लो बोले ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ अरे भाई ब्रह्म ज्ञान होना ना होना जो है देखो ये नक केता की लीला आगे आने वाली है ना नारायण वो प्रश्न करता है केता का प्रश्न कोई बहुत बड़ा नहीं है ये प्रेसे ऋषिकित्सा मनुष्य अतीत्य के नायम अस्तितिये गई के एकद विद्या मनुषिष्ट स्वया हम परेशतीया मृत्यु के अन्तर आत्मा का अस्तित्व है कि नहीं है प्रश्न ये है और ये कहते हैं कि ये बात हम नहीं बता देंगे बड़े बड़े देवताओं को तो ये मालूम नहीं है है ना तो so, अब ये जो प्रसंग है प्रश्नोत्तर कितनी दृढ़ता है नचिकेता में और कितना वैराग्य है है ना? और ब्रह्म ज्ञान की कितनी तीव्र जिज्ञासा है ये तीनों बात अगले प्रसंग में आती है और फिर नारायण जमराज जो हैं, उसको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं अभी ये प्रसंग आगे आवेगा विद्या वरस प्रतिया। पुरा नहि दैरिकित्सरा अनुरेश सुज्ञेय धर्म अन्न नचिकेतो गृणी मृजि देवैरित्त किल मृत्यो येयम वक्ता चास्त ताद नो बरस्तु कचि सुष पौरा वृणी बहुन बहून पशून हस्तरण्यम्वा भूमिमहतन वृणी स्वयं च सरसो ज्तिल्यति मे पृणी विरजीविका महाभूम नचिकेत काम काम करोमि ये कामा काुर्लभा मर्लोक सर्वास प्रापय्त्मा रातूा नदीदृशाल मनुष्य आताचिकेतो मरण मनुद्राक्षी गोभा यदंत सर्वन््रिियाण जरयती तेजा अति जीवित म तववाहाव नृत्यगीते नीतेन कर्तणीयो मनुष्यो लक्षे विष्तमद्राते जीवीष्यामो जालतीशिष्यसी वरस्थ मेय अजीव्यतामृता उपे जीव्यन्मर्प्यजान अभी वर्णरत प्रमोदा अति यस्मिन घे जीविसे यद विचित्सं मृत्यु यंपराये महति ब्रूहिण सां गूढ़ नस्चिकेता ओ सां मन है एक कर्म का मल एक भाव का मल और एक अज्ञान का मल जैसे किसी चीज में मैल लग जाए और वो छूटे नहीं तो अग्नि से उसको जला देते हैं मैल जलाने का सबसे श्रेष्ठ उपाय अग्नि है इसी प्रकार पूर्ण शरीर और इसके संबंधियों में जो मैं पना लग गया है इसको जलाने के लिए कर्म और उपासना की अग्नि है तो इस धर्माग्नि में यज्ञाग्नि में कर्माग्नि में ये देह और देह से संबद्ध जितने मल हैं उनको भस्म किया जाता है इससे टूरी जो अनाचार की मैल समाप्त हो जाती है इससे पक्षपात अन्याय का जो मल है वो समाप्त हो जाता है इससे मैं मेरे का मल समाप्त हो जाता है इससे देह मरने के बाद फिर आत्मा रहती है कि नहीं तो ये जो असंभाव संशय है कई तो संशय में ये भाव जुड़ता है कि मरने के बाद हम करता है होता है स्वर्ग नरक आदि में जाने आने वाले हैं तो शरीर के बाद की जो चीज है उस पर भी आस्था और विश्वास होता है ये कर्म करने में बहुत लाभ है कर्मोपासना का जो समुच्चय है वो बड़ा लाभकारी है अमृता कौन भजनते कैसे तो देखो एक को तो वेद का अर्थ कैसे करना चाहिए ये प्रणाली मालूम पड़ जाती है दूसरे हृदय में श्रद्धा आ जाती है तीसरे आलस्य प्रमाद आदि जो जीवन में हैं वो निकल जाते हैं है? और चौथे मरने के बाद भी आत्मा रहती है कई तो बात पर विश्वास होता है और साथ में मनुष्य को शुभ कर्म करना चाहिए और शुभ भोग भोगना चाहिए इस पर आस्था होती है इसलिए ये कर्म और उपासना के समुच्चय का जो सिद्धांत है ये धर्माग्नि ये कर्माग्नि धर्माग्नि यद्याग्नि है तो ये मनुष्य के जीवन को पवित्र करने वाले हैं दूसरी है भाव तो क्योंकि शरीर से तो बुरे कर्म नहीं होते लेकिन मन में बुरे भाव आते हैं तो ईश्वर का ध्यान करके अभ्यास करके अपने अंतःकरण में जो मल बैठा हुआ है उसको मिटा देना साधारण तो मनुष्य की यह स्थिति है कि वो दूसरे के मैल को तो बहुत जल्दी देख लेता है परंतु अपने मन में जो मैल लगी है उसका पता नहीं लगता है नरह दरसक मात्राणी परत सिद्धराणी पश्यती आत्मनो बिल्लो मात्राणी पश्य नती न पश्यती दूसरे के अंदर तरसों के बराबर कोई दोष हो गए तो वो मालूम पड़ जाएगा लेकिन अपने अंदर दिन के बराबर दोष हो तो पता नहीं लगता है तो अपने मन में जो दोष हैं उनको मिटाने के लिए ध्यान की आग चाहिए भाव की आग चाहिए योग की आग चाहिए तो भाव की अग्नि से दुर्भावना मिटती है योग की अग्नि से विक्षेप दुखे, विक्षेप मिटता है ध्यान की अग्नि से अपने लक्ष्य में निष्ठा होती है तो भाव योग भावाग्नि योगाग्नि ध्यानाग्नि इनके द्वारा अंत करण शुद्ध किया जाता है और अज्ञान रूप जो मल है वो तो केवल तत्व ज्ञान के द्वारा ही खत्म होता है ज्ञानाग्नि उसके लिए तो ब्रह्माग्न ब्रह्मणा होता है। ब्रह्मेन्द्र से नंत्यम ब्रह्म समाधिना समाधि तो ब्रह्माग्नि प्रज्वरित करनी पड़ती है ज्ञानाग्नि ब्रह्माद्नि उसमें अज्ञान का नाश होता है तो जिसको शस्वत ज्ञान प्राप्त करना होता है उसको थोड़ा बैराज देते हैं वैराग्य का मतलब है कि यदि वो अपनी मान्यता का आग्रह करेगा अपनी मान्यता को तो पकड़ के रखेगा और शक्ति है जान करके भी उस पर फिर नहीं हो सकेगा वैराग्य माने वो शक्ति जो अपने विवेश के प्रकाश में अपने ज्ञान के प्रकाश में हमको स्थिर करता है प्रकाश में अपने ज्ञान के प्रकाश में हमको स्थिर करता है जिस चीज को समझते हैं हम ये ठीक है उस पर स्थिर हो जाना उसमें निश्चय हो जाना ये बिना दैराग्य के नहीं होगा कोई देर के लिए समझेंगे कि हम ब्रह्म हैं, कोई देर के लिए समझेंगे कि हम आत्मा हैं, कोई देर के लिए समझेंगे कि सब परमात्मा है, और जहां स्वार्थ का संबंध आया जहां सगे संबंधी आये रिश्तेदार नातेदार आए जहां शरीर पर कोई तकलीफ आई सारी निष्ठा जो है वो चट तक खत्म हो जाते हैं तो इसके लिए चाहिए कि साध साधन लक्षण जो अनिश्चय है उससे बैराग्य हो सब तत्व ज्ञान में अधिकार होता है हम क्या तुमसे कुछ कम है परन्तु ऐसे कितने ही काम हैं, जिनको तो पुरुष कर सकता है स्त्री नहीं कर सकती और जिनको तो स्त्री तो कर सकती है पुरुष नहीं कर सकता तो इसमें स्त्री का तो कोई अपमान नहीं है ना, गर्भ धारण तो स्त्री ही कर सकती है पुरुष नहीं कर सकता तो पुरुष क्या इसमें अपमान समझता है ना कि हमारे अंदर इस योग्यता की कमी है अरे भाई ये योग्यता पुरुष में है ही नहीं है कि वो अपने पेट में गर्भ धारण कर सके अब स्त्री जब भी कि नौ महीना हमको बच्चा पेट में रखना पड़ता है तुम भी नौ महीना अपने पेट में बच्चा रखो नहीं तो हमारी तुम्हारी लड़ाई तो ऐसा हमारा अधिकार नहीं हुआ करता है ये जो तत्व ज्ञान में अधिकार होता है उसमें एक बात तो ये है कि तीव्र जिज्ञासा हो माने जानने की प्रबल इच्छा है कोई बैरिस्टर हो कोई जज हो कोई बड़ा भारी वैज्ञानिक हो कोई बड़ा भारी डॉक्टर हो लेकिन वो केवल लोक में प्रयोजनीय जिससे लौख प्रयोजन की सिद्धि होती है और केवल अणु परमाणु के विज्ञान में ही लगा हुआ हो तो अनंत विषयक विज्ञान उसको कैसे हो सकता है क्योंकि उसकी दृष्टि तो परिच्छि अणु और परिच्छि परमाणु में लगी हुई है उसकी बुद्धि तो बाहर के पदार्थों में लगी हुई है तो उसको ये जो अद्वय अपरिच्छिन्न अव्य प्रत्यक्ष ब्रह्म तत्व तो है इसके ध्यान में उसका अधिकार कैसे होगा तो एक तो ब्रह्म तत्व के ज्ञान के लिए तीव्र जिज्ञासा हो है अर्थी हो रहा है दूसरे का समर्थ है अब एक बच्चा जो है वो कहता है कि हमको है ना जो अरुण शक्ति है उसके प्रयोग की पद्धति बता दो बच्चा कहता है कि हमको राकेट छोड़ने की विद्या जो है वो अभी समझा दो हमको तो ये बात बता दो कि ये सूरज जो है वो आसमान में कैसे सीखा है और भर्ती कैसे सीखी है तो ये बात उसको ये कहनी पड़ेगी कि भाई भी तो जब तुम बने हो जाओगे तुम्हारी बुद्धि बढ़ जाएगी ज्यादा पढ़ लिख जाओगे तब ये बात समझ में आवेगी तो एक तो अर्थी हो दूसरे समर्थ हो जिस चीज को वो समझना चाहता है उसको समझने के लिए सामर्थ्य भी होना चाहिए तीसरे तीसरे हाँ। जो समझाने वाला है उसका अनुग्रह चाहिए उसके ऊपर तो समझाने वाला जो है तो वो उसको ठीक ठीक समझा ले उसको कहीं अनधिकारी न मान ले चल भाई ये तो समझने लायक नहीं है हाँ। तो अब ये जो नतीजे का है इसने लौकिक प्रश्न जहां तक किए उनका उत्तर जमराज ने दिया वरदान मांगा हमारे पिता हमारे ऊपर प्रबंध बजाव प्रबंध तो बोले हमको अग्निशैन की विधि बता दो तो बता दिया मिल जाएगा तुमको स्वर्ग अब सब पूछना है कि ब्रह्म क्या है तो इस ब्रह्म को तब पूछो जब कर्म साधना से जो चीज मिलती है उपासना से जो चीज मिलती है, है। योगा योगाभ्यास से जो चीज मिलती है और किसी की अनुज्ञा से जो चीज मिलती है ना है। ये शक्तिपात वाला जो ज्ञान है इससे बैराग्रह है देखो ये हमारे सिर पे हाथ रखेगा और हमको ज्ञान हो जाएगा और कोई देवता हमारे सामने आएगा ज्ञान दे जाएगा है ना वो दिया हुआ जो ज्ञान है है ना वो उधार दिए हुए पैसे की तरह तुम्हारे घर में जितने वाला नहीं है ये बड़ी अद्भुत इसकी बड़ी अद्भुत गति है उधार लिया गया ज्ञान है वो सीखने वाला नहीं है ये तो साक्षात अपरोक्ष अनुभव अपने आत्मा का हो अपने आप को तो हो सब तब ये कल्याणकारी होता है तो इस तत्व ज्ञान के लिए वैराग्यवान पुरुष अधिकारी होता है विरक्त पुरुष अधिकारी होता है दुरक्त तो रक्त शब्द का संस्कृत भाषा चार अर्थ शक्य है एक तो जो विशेष रक्त हो रक्तमन परमात्मा की याद में जिसका विशेष राग हो है और दूसरा बिना राज का हो गए माने बिना बिना रक्त हो गए बिना राज का होगा हो मैंने संसार में उसका राज न हो परमात्मा के ज्ञान में तो रुचि हो और संसार में उसकी रुचि न हो ये तो रक्त शब्द का रागी अर्थ करके दो अभिप्राय उसका अपनाया संसार में बिना राग हो गए विगत राज हो और परमात्मा के ज्ञान में विशिष्ट राज हो जो तो विशिष्ट रक्त को विरक्त बोलते हैं और विगत रक्त को बिना रक्त को विरक्त बोलते हैं और चौथे तो महाराज है ना? नगत रक्त हो माने जोशीला न हो है न दुनिया की चीजों के लिए आदेश में न तो मनुष्य धन के लिए लोभा वेश में आकर के चोरी बेईमानी करता है कामावेश में आकर के अनाचार विचार में लगता है क्रोधावेश में आकर के हिंसा में लगता है मोहा वेश में आकर के परिवार आदि में आसक्त होता है तो उसका रक्त जो है विशेष हो गए विशेष हो गए माने खून में गर्मी जल्दी न आती हो दुनिया के लिए लड़ाई झगड़ा करने आरोप उतारू उधर होता हुआ हो बोला और विशेष रक्त हो गया माने साधन में वजन में अपनी खुलीता में सदाचार में उसकी रुचि हो गए तो ये जो विरक्त है वो किससे विरक्त हो गए तो बोले कि अनिश्य से व्यक्त होगा, है ना अनित से व्यक्त होगा। देखो आजकल की का मनोविज्ञान है वो कहता है कि ये जो तुम अनिश्च से अनिश्च से बोलते हो वो तो संसार में सब चीज अनिश्चित है ही है अरे वह रोटी आज खाएंगे फिर कल खानी पड़ेगी फिर कर को तो खानी पड़ेगी तो संसार में जितनी भी चीजें मिलती हैं वो तो आने जाने वाली होती होगी हैं। अब इनको यदि छोड़ दें तो काम कैसे चले तो बात ये है कि जो भी वस्तु साधन से उत्पन्न होती है किसी औजार से घर के जो बनाई जाती है किसी साते में डाल के जो ढाली जाती है जो गाही में चढ़ा करके पकाई जाती है जो तस्वीर बनाई जाती है वो बिगड़ जाती है जो खड़ा सो तो धरा जो बड़ा सो तो भुटाना जो जलता है वो बुझ जाता है और जो फलता है वो टपक करता है वो भर जाता है तो संसार में जितनी भी चीजें थी बनाई जाती हैं, वो बिगड़ जाती हैं। तो यदि कोई ऐसा अधिकारी हो जो बनाई जाने वाली और बिगड़ने वाली वस्तु के प्रति अरुचि विशेष न रखता हो प्रीति विशेष न रखता हो आजकल देखो हमारे सत्संग में जो लोग आते हैं हमारे और हमारे भाई से है नो कुछ लोग तो आते हैं सिद्धि से लोग मोहित होकर के इनके पास तो कोई सिद्धि है तो हमको रुपए की कमाई हो जाएगी इनके पास जाने से तो हमारा ऊंचा कब मिल जाएगा, हम मुकदमे में जीत जाएंगे, हमारे शरीर का रोग मिट जाएगा अरे बाबा ये बड़े सिद्ध हैं पता नहीं कब हमारे काम आ जाए तो जो लोग सत्संग में सिद्धि के लिए जाते हैं वो तो उनके मन के अनुसार न हो है। तो आना छोड़ देंगे उनके लिए तो प्रसन्न साधन है और संस्कार की सिद्धि जो है वो साध है दूसरे लोग जो हैं वो ये आते हैं कि हमको कोई ऐसा कर्म बताओ जिससे हमारा परलोक बने कोई कोई ऐसे आते हैं हमको कोई ऐसी उपासना बताओ जिससे हम इस सुदेव के लोक में जाए कोई कोई ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमको ऐसा योगाग्रास बताओ कि हमारे शिस्त का विक्षेप शांत हो जाए तो ज्ञान में और इन साधकों में कोई फर्क है कि नहीं तो सामान्य रूप से जो एक सत्संग ही है वो कहता है भाई चलो घंटे भर का समय है अपने पास सत्संग बैठ जाएंगे तो ये पुस्तक ही पढ़ लेंगे है जैसे विद्यार्थी कॉलेज में जाता है अध्ययन करने के लिए या पुस्तकालय में जाता है स्टडी करने के लिए वैसे सत्संग में जाते हैं तो ये जो लोग सत्संग में सिद्धि के लिए संतों के पास जाते हैं वो तो बहुत छोटी चीज लेकर के लौट जाते हैं श्री उड़िया बाबा के महाराज के पास लोग आते थे सिद्धि के लिए बहुत लोग आते थे ऐसा समझो जो एक हजार आदमी अगर उनके पास आते थे तो उसमें 900 सौ नब्बे आदमी उनको सिद्ध मान करके लौटी प्लाज उठाने के लिए आते थे हमारे मोकलपुर के बाबा क्या है न अगर एक लाख आदमी आते थे तो उस एक लाख में से कोई एक आदही व्यक्ति तत्व ज्ञान के लिए आ, आता होगा हमको उन्होंने सुनाया था चालीस वर्ष गंगा किनारे बैठे हो गया ऐसा उन्होंने स्वयं अपने मुंह से कहा था कि आज तुम लोग तीन आदमी हमारे पास इसलिए आए हो है ना? आत्मा का स्वरूप क्या है चालीस वर्ष के भीतर लोग यह है कि हमारा दवा अच्छा हो जाए हमारा जक्षमा अच्छा हो जाए हमारा ब्याह हो जाए हमारे बेटा हो जाए हमारे पास भीड़ तो इस बात की इस बात की होती है तो केवल लौकिक लाभ ही नहीं है ना? कौन सा कर्म करने से हमें स्वर्ग मिलेगा कौन सा कर्म करने से हमको हमारे इष्ट का लोक मिलेगा कौन सा कर्म करने से हमको योग की समाधि मिलेगी ये सब जो करने से मिलेगा साधन साध्य होगा करना भी हमेशा नहीं हो सकता और उससे जो फल मिलता है वो भी हमेशा नहीं रह सकता जो करके पाया जाएगा वो अनिश्च होगा जो बना के पाया जाएगा वो अनिश्चय होगा वो आज रहेगा तो कल नहीं रहेगा मौका प्रभाव महाराज कहते थे कि गुरु इतना किया और इतना हुआ है ना किए इतना हो रहा है तो और कुछ करोगे इस तो संसार का बंधन छूटेगा नहीं संसार का बंधन तो और बढ़ जाएगा तो लोगों के मन में ये तो जिज्ञासा होती है कि हम क्या करें और क्या मिले लेकिन सत्य क्या है है ना? नमार्थ क्या है असलियत क्या है तो सच्ची बात क्या है ये जिज्ञासा तो बहुत ही थोड़े लोगों के मन में बहुत थोड़े लोगों के मन में होती है मनुष्यम सहस्रेशु कश्चित जतपी सिद्ध यतता सिद्धा नाम कश्चित मान व्यक्ति तत्व तो कहा तीन हजार आदमियों में मनुष्याणाम सहस्त्र तीन हजार आदमियों में से एक आदमी ऐसा हो सकता है कि तो जिसके मन में सिद्धि की इच्छा हो और सिर्फ सिद्धि के लिए प्रयत्न करे और प्रयत्न करके सिद्धि प्राप्त करे और तो यथता मत सिद्धाराम प्रयत्न करने वालों में भी किसी किसी को सिद्धि मिलती है यथता मतिशास्त्र तीन 3000 प्रयत्न करने वालों में है ना किसी एक को तो सिद्धि मिलती है और तीन हजार सिद्धों में से कोई एक सिद्ध जो है वो परमात्मा को जानता है ये तो अभी सिद्धाराम कश्चिम मान व्यक्ति तत्व का तो परमात्मा का जो तत्व ज्ञान है उसकी तो इच्छा होने कठिन है लोग सावन का जो वस्तु है सब उसी को चाहते और पहचानते हैं कि तो जो किसी का बनाया हुआ है और जो कोई बना सकता है जो कर्म का फल है और जो कर्म का फल हो सकता है वो तो वो हमको नहीं चाहिए इस पर एक प्रश्न उठता है वो प्रश्न क्या है कि जैसे जो साधन से पैदा होगा वो तो अनिश्चय है इसमें कर्म उपासना योग की बात नहीं है बोला ये के लिए जो बातें कही जाती हैं है तो उनकी चर्चा ये नहीं है बना हम जानते हैं कि यदि तुम योगाभ्यास करो तो समाधि लगेगी बना और यदि उपासना करो तो जिस इष्ट देव की उपासना करो उसके लोक में चले जाओगे बना और यदि यज्ञादी करो तो सभी की होगी और बुरे कर्म करो तो पुनर्जन्म हो गए पुनर्स हो ये सब बात जहाँ की तहाँ ठीक ठीक होने पर भी है ना प्रश्न ये है कि जो वस्तु साधना से उत्पन्न होती है वो तो नष्ट जरूर होगी साधना से जो बनेगा वो तो बिगड़ जाएगा तो जो बिगड़ने वाली चीज़ है उसके लिए साधना करना निष्फल और जो बनता नहीं है जो है वो तो साधना करने से मिलेगा नहीं तो उसके लिए साधना करना निष्फल अब ये प्रश्न हुआ दोनों तरह से साधना निष्फल है ये प्रश्न उठा जो कर्म का अपना योग से मिलेगा जो तो नाचवान है नश्वर है और जो ज्ञान से मिलेगा तो, तो मिला हुआ ही है उसका मिलना क्या वो तो अपना आता ही है उसका मिलना क्या तो साधना तो क्यों करें ये प्रश्न क्या है ना ये प्रश्न को साधना क्यों करें तो साधना इसलिए करो भाई साधना का जो फल है उसके लिए साधना मत करो है ना माने अनच वस्तु की प्राप्ति के लिए साधना न करो साधना इसके लिए करो कि तुम्हारे हृदय में ऐसी योग्यता उत्पन्न हो जाए ऐसी योग्यता उत्पन्न हो जाए कि ज्ञान हो और ज्ञान होकर के जो पहले से मौजूद वस्तु है उसका पता लग जाए इसके लिए साधना करो है ना ज्ञान होने के लिए एक खास तरह का अंतकरण चाहिए और उस तरह का अंतकरण साधन करने से तो बनता है तो साधन निष्ठल नहीं हुआ साधन जो है साधन से सत्य वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती ये थी और साधन से जो प्राप्त होगा तो भी अनित्य है का ये थी है परंतु तो साधन ऐसा करो कि तुम्हें एक ऐसी नाव मिल जाए है ना? जो तुम्हें समुद्र से पार कर दे और फिर छोड़ देनी पड़े नाव छोड़ देनी पड़ती है ये तो ठीक है परन्तु अंकर्ण में ऐसा बैराग्यावे साधना के द्वारा देखो जब धर्मानुष्ठान करोगे तो अधर्म का त्याग होगा जब उपासना अनुष्ठान करोगे, करोगे, करोगे तो दुर्भावना का त्याग होगा जब अभ्यास करोगे जब अभ्यास करोगे तो विक्षेप का त्याग होगा और विक्षेप का त्याग होने से वासना का त्याग होने से कुकर्म का त्याग होने से अंतकरण शुद्ध होगा और शुद्ध अंत में तत्व ज्ञान होगा अब देखना ये है कि साध साधन लक्षण जो अनित है उससे वैराग्य हुआ कि नहीं योग्यता जो है ये योग्यता सामर्थ्य ये सामर्थ्य जिसके अंदर हो उसके तत्व ज्ञान होता है और ये सामर्थ्य न हो और समझ लो वेदांत का श्रवण कर ले तो वो उसकी निष्ठा जो है वो जिस समय श्रवण करेगा तो उस समय तो ठीक और बाद में रोटी पेगा नहीं क्यूँकी कहते हैं कि सिंघनी का दूध जो है वो सोने के पात्र में ठहरता है और दूसरे पात्र में यदि सिंघनी का दूध रखो तो वो पात्र ही फूट जाए ऐसी कहावतों ऐसी मान्यता ऐसा समय पहले से पंडित में चला रहा है तो ये जो तत्व ज्ञान है हाँ। ये जो तत्व ज्ञान है ये किस में ठहरता है बोले अधिकारी पुरुष में ठहरता है तो नती के काम का उपदेश करना है अब ये देख रहा है कि वो तत्व ज्ञान का अधिकारी है कि नहीं हाँ। तो इसलिए अब आगे का ये प्रसंग प्रारंभ होता है प्रश्न क्या किया नचिकेता ने जमराज ने कहा नचिकेता अब तीसरा कर मान लो पूर्ण शरीर की संपुष्टि के लिए जो चाहिए था तो उसने मांग लिया और सूक्ष्म शरीर की संपुष्टि के लिए जो चाहिए था तो भी मांग लिया अब ये कारण शरीर जो है इसमें से अज्ञान कैसे निकले इसके लिए करते ये मनुष्य के येयम प्रेतेचिकित्सा अस्तीयस्तीद्वीतीशिष्ट्रयाहम बराण बर तृतीय येय्सा संचय प्रेते मृते मनुष्ये अस्ति शरीर मनोबुद्धि नये अस्थ अत अस्मा न प्रत्यक्षेण नापी अर्णय देखो आप और एक बात ध्यान में ले आओ तो प्रश्न का जो रहस्य है वो आपको तो खुल जाएगा वो क्या की नी के साथ तो जमराज के सामने खड़ा है ए? जमराज के सामने कोई खड़ा हो और पूछे की महाराज परलोक है कि नहीं इसमें हमको शंका है ये बात बन सकती है ए? हमको ये शंका है कि सरलोक है कि नहीं ये किससे पूछे बोले जमपुरी में जाके जमराज से मिल के फिर पूछे ऐसा अच्छा वो पूछे क्यों महाराज शरीर के बिना आत्मा रहता है कि नहीं ये हमको शंका है कहिए तो बात जो मृत्यु को स्वीकार करके जमराज के पास जाएगा उससे मन में आ गई अरे मृत्यु का तो अतिक्रमण कर चुका है स्वर्ग के लिए अग्नि का चयन कैसे होता है इस विद्या को वो जान चुका है कि यज्ञ में यज्ञ जागा करने से निस प्रकार स्वर्ग की प्राप्ति होती है उस स्वर्ग की नहीं हमने तो आपको तो स्वर्ग की व्याख्या दूसरे ढंग की सुनाई थी आध्यात्मिक स्वर्ग की व्याख्या आध्यात्मिक स्वर्ग की व्याख्या क्या है इस देह में से मैं को हटा करके है विराट के अवय रूप जो अग्नि आदित्य और वायु हैं, उनके साथ कादात में प्राप्त कर लेना हैं। ये है ये विराट के मुख्य अवैव है ये जो है ये आध्यात्मिक स्वर्ग है हिरण गर्भ की अवस्था में पहुंच जाना ये आध्यात्मिक स्वर्ग है तो ऐसी स्थिति में वो नती चेता जिसको अगली विद्या प्राप्त हो गई और जो मृत्यु का अतिक्रमण करके जमराज के सम्मुख खड़ा है क्या उसके मन में ये प्रश्न होगा कि देह के बिना आत्मा है कि नहीं क्या उसके मन में ये प्रश्न होगा कि परलोक है कि नहीं इस प्रश्न का तो स्वरूप ही दूसरा है ये प्रश्न क्या है आप पहले देखो संसार में अस्थि और नास्ती का प्रयोग घटा धा अस्थि घटो नास्ती घड़ा है और घड़ा नहीं है अब घड़ा वाली बात तो पुरानी हो गई ना बोले चश्मा है चश्मा नहीं है घड़ी है घड़ी नहीं है पुस्तक है पुस्तक नहीं है इन दोनों का ज्ञान आपको होता है की नहीं होता है आख से आप देखते हैं कि घड़ी यहाँ है और घड़ी यहाँ गही है पुस्तक यहाँ है और पुस्तक नहीं है पुस्तक का होना और ना होना पुस्तक का भाव और भाव दोनों आपको रोशनी में आंख से मालूम पड़ता है आंख अध्यात्म है और रोशनी अधिद है, है। और पुस्तक पुस्तक अभिभूत है घड़ी अभिभूत है माने हमारा अध्यात्म जो है येद की मदद ऐसी अभिभूत को पहचानता है और अभिभूत के भाव अभाव दोनों को पहचानता है घड़ी होने कभी जाने और ना होने कभी तो जाने अब जरा आप अपने आत्मा के बारे में बताओ तो मैं हूं कि नहीं हूं जैसे आप अपने बारे में जानते हो कि मैं नहीं हूँ तो मैं हूँ ऐसा तो जानते हो ना मैं हूं ऐसी क्या मैं नहीं हूँ ऐसा भी आप जानते हो कभी घड़ी में और आप में फर्क है कि नहीं घड़ी और चश्मा से आप में फर्क है कि नहीं आप लौकिक व्यवहार में ये जानते हो कि घड़ी है अथवा अच्छा घड़ी नहीं है घड़ी के बारे में घड़ी की दोनों स्थिति आपको तो मालूम पड़ती है और ये घड़ी है यहाँ घड़ी नहीं है घड़ी का भाव और अभाव दोनों आप देखते हो अब आपसे प्रश्न ये है कि जैसे घड़ी का भाव और अभाव होना और न होना दोनों आप जानते हो वैसे आप अपना भी होना और ना होना दोनों जानते हो क्या बोले भाई हम अपना है ना होना तो जानते हैं लेकिन ना होना नहीं जानते हैं तो घड़ी के बारे में सवाल और आपके बारे में सवाल दोनों में फर्क होगा ना? क्योंकि अहम अपनी मैं हूँ ये वृत्ति होती है न हम स्मृति न कष्ट प्रति कभी किसी को ये बात मालूम ही नहीं, नहीं पड़ती कि मैं नहीं हूँ किसी को बोले शायद मरने के बाद ऐसा अनुभव होता हो कि मैं नहीं हूँ क्यों आपका ख्याल है मरने के बाद ऐसा आपको मालूम पड़ सकता है कि मैं नहीं हूँ यदि आपको मरने के बाद ये मालूम पड़ेगा कि मैं नहीं हूँ तो आप जरूर होंगे बना क्योंकि अगर होंगे तभी तो मालूम पड़ेगा कि मैं नहीं हूँ जिसको मालूम पड़ेगा कि मैं नहीं हूँ वही तो है हैं? जिसको मालूम पड़ा अच्छा अच्छा आपसे हम पूछते हैं आप कभी मरे हैं कि नहीं मरे हैं आज तक अपने भूत का कुछ विगत बताओ आप कभी मरे हो कि नहीं मरे हो है? अग, अगर आप कभी मरे होते तो आज होते कैसे जो आज है वो आज से पहले कभी मरा नहीं है है ना? भले वो एक कल्पना करें कि हम हजारों बार मर चुके हैं और हजारों बार जन्म चुके हैं तो ठीक बात है एक चीज कोई मरी और एक चीज कोई जन्मी कैसे जैसे घड़ा आपके सामने आया और हट गया और फिर आपके सामने घड़ी आई और हट गई और चश्मा आया और हट गया लेकिन आप तो रहे ना इसी प्रकार हजारों जन्म घड़ी और घड़े की तरह आपके सामने आए होंगे और चले गए होंगे लेकिन उनको जानने वाले आप आज तक कभी मरे नहीं है अगर एक बार भी मर गए होते तो आज होते ही नहीं आज होने इस बात का सबूत है कि आज तक आपकी सच्ची मौत कभी नहीं हुई है और झूठी मौत आप भले मानते रहे हो कि हमारी हुई है अब इसी आधार पर देखें तो आपकी मौत आगे होगी ये कल्पना आप कैसे करते हैं बोले लोगों को मरते देखते हैं इसलिए हम अपने मरने की कल्पना करते है तो बोले मानो जैसे घरे को आप आते जाते देखते हैं वैसे एक ये हाथ वाले और एक मुंह वाले है ना और एक पाँव वाले घरे को तो आप मरते और जीते देखते है ये माँ के पेट में से निकल आया है और आग में जल गया लेकिन जो चीज आप हैं है ना उसको मरते जीते दूसरे के शरीर में कहा देखा आपने क्या आत्मा की फोटो ली है ये महाराज आजकल ये प्रेस विद्या वाले जो है ना, वो फोटो लेने ले के लोगों को दिखाते हैं वो आत्मा की फोटो नहीं होती है न आप कभी ये नहीं मानना कि वो कोई आत्मा की फोटो आती है है ना कि आत्मा के हाथ होती है वो हाथ होता है वो पेंसिल से है ना लिखती है है ना ऐसे नहीं समझना हम जिस आत्मा की चर्चा कर रहे हैं उसमें ये हाथ और ये शेर और ये दिल और ये पांव ये दिमाग तो जैसे पोशाक होती है ना जैसे कोई तो घड़ा घड़ी होती है ऐसे लगा हुआ है तो आगे आप मरेंगे कि नहीं हाँ। आपको व्याप्ति ग्रहण ही नहीं हुआ है कभी अपने मरने का मर कभी अनुभव हुआ ही नहीं है अपने मरने का इसलिए आगे मरने की जो कल्पना है वो बिल्कुल झूठी है जब आप शरीर को मैं समझते हैं, तो शरीर के जन्म को अपना जन्म और शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु समझते हैं, क्योंकि अपनी मृत्यु कभी किसी के अनुभव में नहीं हो सकती और आप एक अनुभवशील प्राणी हैं, एक अनुभवशाली आत्मा हैं, आप अपने मरने की कल्पना बना चाहे तो करते हैं चिकित्सा तो मनुष्य ये जो मनुष्य के मतलब ये बात हुई कि आगे हम मरेंगे ये तो कल्पना है और पीछे हम मर चुके हैं इसकी तो स्मृति भी नहीं है तो बोले ये पुनर्जन्म वाले जो है नो पर विज्ञान का अनुसंधान हो रहा है हमारा राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपना विभाग खोला है पराम मनोविज्ञान सारे विश्व में घूम घूम के और लोगों के बयान दे रहे हैं तो वो लोग बयान देते हैं कि हम पूर्व जन्म में ये थे हम पूर्व जन्म में ये थे हम पूर्व जन्म में ये थे और वहाँ ऐसे किसी ने गोली मारी तो मरे और ऐसे बुखार आया तो मरे कदम बताते हैं अपने मरने की बात सब बताते हैं की हम पूर्व जन्म में कहा थे है ना मथुरा में ऐसी घटना कई घटी है दिल्ली में घटित हुई जयपुर में घटित हुई है और, और कटनी में कटनी में तो एक दो तीन तीन जन्म की बात बताने वाली लड़की निकली थी और अपने दो तीन जन्म की बात बताते लेकिन दो तीन जन्म उसके भले हुए हो और वो भले दो तीन बार मरी हो है न दो तीन बार नहीं तीन चार बार मरी हो लेकिन वो एक चीज मरने के बाद शरीर मरने के बाद वो जो रह जाती है वो क्या है जिसने पहले शरीर और उसके अभाव को देखा जिसने दूसरे शरीर और उसके अभाव को देखा जिसने तीसरे शरीर और उसके अभाव को देखा है न और आज जो है ना? आज जो जान रहा है इस शरीर को और कल्पना कर रहा है कि हमारे आगे भी शरीर होंगे या नहीं होंगे ऐसी कल्पना कर रहा है की नहीं होंगे वो कौन है उस आत्मा का स्वरूप सही न जानने को तो अस्थित के अस्थितिए नायम सही के।, के तो अब प्रश्न प्रश्न असल में ये है प्रश्न असंघित ये है कि जैसे घड़ा अस्ति और नास्ति है और नहीं है इन दोनों दृष्टियों का विषय होता है वैसे आत्मा क्या अस्थि और नास्ति वृत्ति का विषय है वो सत है की असत है अस्थि है कि नास्ति है अरे बाबा ने वो अस्थि है न ये नहीं समझना कि आत्मा आत्मा अस्थि है वो तो उपलब्धि की एक प्रक्रिया है ज्ञान की एक प्रक्रिया है और माने एक तरकीब है आत्मा को जानने के लिए प्रक्रिया माने उर्दू में जिसको तरकीब बताते हैं शैली जिसको बोलते हैं एक ढंग है एक पद्धति है क्या है अतीत से वो मतलब उपलब्ध मैं हूँ इस ढंग से अपनी उपलब्धि प्रारंभ करो अपने जानने का तरीका यह है कि मैं हूँ है ना? मैं नहीं हूँ ऐसा नहीं आ, मैं हूँ तो असल में दुनिया की चीजों के लिए ये चीज है और ये चीज नहीं है ये देखी बनती है परंतु आत्मा के बारे में मैं हूँ ये वृत्ति तो बनती है और मैं नहीं हूँ ये वृत्ति नहीं बनती है तो अस्थि वृत्ति का यदि विषय हो गए अस्थि विषय और आश्रय में फर्क होता है देखो ये घड़ी है ऐसा मालूम पड़ता है तो ये घड़ी जो है वो अस्थि वृत्ति का विषय है माने ये मालूम करती है की है और यहाँ ऐसी हटा दिया तो मालूम पड़ता है कि यहाँ घड़ी नहीं है लेकिन जिसको मालूम पड़ता है वो कौन है है ना? तो वो अति प्रत्यय और नास्ति प्रत्यय अति वृत्ति और नास्ति वृत्ति दोनों का वो आश्रय है तो आत्मा वृत्ति का विषय नहीं है आत्मा वृत्ति का आश्रय है माने यह है ये वृत्ति को जो इस वृत्ति को जो देखता है और यह नहीं है इस वृत्ति को जो देखता है उसका नाम आत्मा होता है, है और नहीं देने को जो जानता है वो आत्मा है परंतु आत्मा नहीं है ये आत्मा को तो जानने का तरीका नहीं है और आत्मा है ये आत्मा को तो जानने का तरीका है, है? इसलिए आ, जो लोग कहते हैं कि आत्मा नहीं है उनकी बोली कैसी कम मुखे जजबान आती हाँ। एक एक ने बोल के बताया एक सज्जन ने क्या बोले बोले मेरे मुंह में जीव नहीं है कभी तुम्हारे मुंह में जीव नहीं है तो बोलते कैसे हो तो एक ने बोल के बताया कि मैं हूँ ही नहीं है नही तो बात क्या है हाँ। आप तो सुनाया होगा पहले कभी एक बैलगाड़ी सड़क पर जा रही और एक आदमी सड़क पर देख रहा तो नीच में तो गाड़ी वाले ने जगाया अरे जाग जाग उठा नहीं तो कुछ तो जायेगा तो उठा उठ के देखा अपने को देखभाल के फिर सो गया तो बोले क्या बात है और तो बोला मैं नहीं हूँ तो बोले बात क्या है तुम क्यों नहीं हो तुम बोल रहे हो तुम लेके हुए हो तुम हो क्यों नहीं बोले नहीं नहीं मैं वो नहीं हूँ क्या बात है बात ये है कि कल शाम को मैं लाल जूता पहन के नया जूता खरीद के और उसको तो पहन के पहने हुए ही सोया था तो मैं वो लाल जूता वाला तो नहीं हूँ है ना मन रात को कोई उसका लाल जूता पाँव में ऐसी निकाल ले गया और फिर पुराना पहना गया है बोले मैं वो लाल जूता वाला तो नहीं हूँ तो बोला मैं वो नहीं हूँ तो ये जो शरीर है ना वो लाल जूते की तरह है बोला ये लाल जूते की तरह है, की तरह है मैं वो नहीं हूँ मैं वो नहीं हूँ क्यों नहीं होता तो? देखो तो एक होता है वृत्ति का विषय जैसे घड़ी घड़ा चश्मा किताब ऐसे ये देह है बोला दे ये देह क्या है कि ये वृत्ति का विषय है इसमें जो कुछ मालूम पड़ता है मैं है, मैं ब्राह्मण हूँ मैं सन्यासी हूँ थ हूँ ये सब क्या है कभी घड़ी घड़ा है कि मैं हिंदू हूँ कि मैं मनुष्य हूँ मैं प्राणी हूँ कि मैं शरीरधारी हूँ ये सब क्या है कि ये सब घड़ी घड़ा के समान है और जिसको इस शरीर का होना और ना होना दोनों भाग का है उसको बोलते हैं आत्मा तो अस्थि असल में अस्थि ही आत्मा नहीं है और नास्ती भी आत्मा नहीं है अस्थि और नास्ती दोनों का साक्षी है आत्मा लेकिन नास्ती की जो पद्धति है वो आत्मा को समझने का ढंग नहीं है इसलिए उसका खंडन करते हैं और अस्थि की जो प्रक्रिया है अस्ति से वो पर भावे भावेन भारत वो आत्मा को समझने की तरकीब है इसलिए आत्मा को तो अस्ति कहते हैं ये दोनों पक्ष हैं ये दोनों संप्रदाय हैं ये दोनों कार की है तो शंका ये हुई की आत्मा को है बोले कि आत्मा को नहीं बोले कोई कहते हैं कि है की रूप जो है आत्मा नहीं है और कोई कहते हैं है देहा की देहादी रूप आत्मा है बोले एक ने बोला कि आत्मा जो है वो परलोक में जाता है दूसरे ने कहा कि परलोक में नहीं जाता है एक ने कहा कि आत्मा करता भोगता है दूसरे ने कहा कि आत्मा करता भोगता नहीं है एक ने कहा आत्मा परिचिन है और दूसरे ने कहा आत्मा परिचिन्न नहीं है हैं? तो बोले ये भी चिकित्सा है है ना? नाले? जैसे दैव्य रोगी का निदान करता चिकित्सा करता है न चिकित्सा करता है वह इस संशय की चिकित्सा करनी चाहिए तो ये अनुशिष्टया हम अहम स्वया अनुशिष्ट तुम हमें अनुशासन करो अनुशिक्षण करो हमको सिखाओ जिससे मैं ये बात समझ जाऊ कि ये जो संशय है ये समूल नष्ट हो जाए बरा नाम बरा तृतीया तीन बर जो तुमने देने को कहे थे उनमें से ये तीसरा बर है अब आप तीसरा e. .E. पर हमको दो। अभी देखो बच्चू भाई कोई सूचना a uh -huh. में विश्वास न रखे न चयन न नकेतन माने जिज्ञासु जो सत्य का जिज्ञासु है उसको कहते हैं नथी चिकेता और उसका गुरु कौन है यम शब्द का अर्थ है संपूर्ण दृश्य प्रपंच के भोग से विरक्त होकर महाप्रलय महाप्रलय महाप्रलय जिस समय ये नाम प्रकट नहीं था ये रूप प्रकट नहीं है जहाँ ये नाम प्रकट नहीं है और रूप प्रकट नहीं है नाम की तुलना के पूर्व और रूप की तुलना के पूर्व जो स्थिति है वहाँ बैठ कर ये पूछ रहा है आत्मा का स्वरूप क्या है ये जिज्ञासा हो रही है ये प्रश्न हो रहा है किसी दूसरे से नहीं पूछ रहा है मैं कौन हूँ की ये प्रश्न इसके हृदय में ज्वलंत रूप से प्रकट है क्योंकि और जितने धर्म हैं, धर्म से मतलब हमारा मजहब से नहीं है, है? यज्ञ करना धर्म है दया करना धर्म है सत्य बोलना धर्म है भगवत भक्ति करना धर्म है और जितने धर्म हैं, जितनी उपासनाएं धर्म हैं। योगाभ्यास धर्म वे आचार्य की प्रधानता से होते हैं उसमें ये कहना पड़ता है कि भाई ये अमुक ने कहा है और ये वेदांत विद्या जो है वो आचार्य की प्रधानता से नहीं होती वस्तु की प्रधानता से होती है हाथ में हो है। और उसको कितने बड़े आदमी ने भी हीरा कहा हो ना तो जब आप हीरे के लक्षण को जानेंगे और उसको घटित करेंगे वस्तुओं की परीक्षा करके इस रोग की ये दवा ये निश्चय करता है तो ये क्या हुआ अनुभूति से हम किसी खास निश्चय पर पहुंचे भाई ज्ञान होए कि नहीं तो बड़ी मुश्किल है असल में ज्ञान के बारे में लोग तरह तरह की धारणा बना लेते हैं एक आदमी को ऐसा ग्रह हो गया था थोड़े दिनों पहले की बात है कि जब मैं सबका साक्षी हूँ तो जैसे हमें अपने मन में होने वाली बातों का पता चलता है ना, वैसे नैसे के मन में होने वाली बातों का पता चल जाए तब मैं साक्षी हूँ ये ये बात किसी किसी के मन में आती होगी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 कि साक्षी जो है वो परिच्छि गोलकों से संबंध नहीं है साक्षी का संबंध परिच्छि गोलकों से नहीं है तो जब साक्षी का संबंध परिचिन्न गोलकों से नहीं है तो कोई गोलक गोलकिन ही अथवा इन्हीं विषयों को न जाने उससे अखंड साक्षी का किसी ही प्रकार का संबंध नहीं है दूसरों के शरीर में ना जानने के साथ संबंध नहीं है और अपने शरीर में जानने के साथ ही संबंध नहीं है जानने के साथ क्योंकि अंतकर्णी जो है प्रत्येक अंत में जो एक एक धर्मी छोटा छोटा अहम बैठा हुआ है वो तो उस उस अंतकरण में धर्मी है वो तो यंत्र है वो तो दूरबीन है वो तो खुरबीन लेके बैठा हुआ है वो मशीन लेके बैठा हुआ है और अपनी सीमा के अंदर की चीजों को जानता है और साथ जो है वो कोई दूरबीन कोई खुदबीन नहीं लगाता बोले देखो अच्छा हम तो जानते हैं अंतकरण की सारी बात जब देखो अंतकरण की सारी बात तुम तो सब जानते हो जब अंतकरण ऐसी सारात्मपन्न हो जाते हो एक अंतकरण ऐसी तादात में अखन्न हो करके ही एक अंत करण ऐसी सारी बात है तुम समझ रहे हो अब बोले के अच्छा, तो इस अंतकरण से हमको नहीं मालूम पड़ना चाहिए तब मालूम तो कब नहीं पड़ेगा जब ये अंतकरण नहीं रहेगा तो अच्छा कभी अंतकरण कब नहीं रहेगा तो जब विदेह मुक्ति हो जाएगी सब नहीं रहेगा तो जीवन मुक्ति काल में जीवन मुक्ति काल में ये अंतकरण रहेगा और इस अंतकरण से जो संवेदन होते हैं तो वो ज्ञात होते रहेंगे साक्षा उनके ज्ञात होने से हमारी जाहानी है सहानी नहीं है क्योंकि वे बाधित हैं अपने अखंड स्वरूप के साक्षात परोक्ष ज्ञान से वो अंतकरण और अंतकरण की वृत्ति और अंतकरण के संवेदन वे सब के सब बाधित हैं इसलिए जैसे जिन अंतकरणों के संवेदन तुमको तो ज्ञात नहीं होते उनके साथ जितना तुम्हारा संबंध नहीं है उतने उस अंतकरण के संवेदनों से भी तुम्हारा संबंध नहीं है तो जिनके संवेदन तुम्हें ज्ञात होते हैं क्योंकि तुमने अपने को अखंड रूप से, अद्व्य रूप से, श्रम रूप से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 क्यों का तुम्हारे दूरबीन के प्रभाव से ऐसा दूरबीन तुमने लगाया कि एक चीटी हाथी के बराबर दिख रही है तो तुमको मालूम है मालूम हो गया कि तुम्हारा दूरबीन चीटी को हाथी दिखा रहा है ऐसा मालूम हो गया तो जो चीटी में हाथी की लंबाई चौड़ाई और हाथी का वजन और हाथी की उम्र मालूम पड़ रही है वो गलत हुई की नहीं गलत हुई तो बोले सिर्फ तो हमको ये चीपी हाथी नहीं दिखना चाहिए बोले जब तक ये दूरबीन लगाए रखोगे ये दूरबीन का सामर्थ्य है कि हमको चीपी हाथी के रूप में दिख रही है है ना तो जब तक ये दूरबीन लगा हुआ है अंतकरण का तब की संसार के संवेदन ऐसे भागते हैं और जब ये और शरीर के साथ साथ शरीर के साथ साथ ये जब अंतकरण का चश्मा उतर जाता है तो विदेह मुक्ति काल में ये किसी हाथी नहीं भासती, वहां अपना स्वरूप अपना स्वरूप ये ब्रह्मा, अद्वय तत्व अनेक रूप में नहीं भासता। तो जीवन सद्योमुक्ति के दो सद्योमुक्ति के दो भेद हैं अंतकरण सहित सद्यो मुक्ति और अंतकरण रहित सद्योमुक्ति तो अंत सहित सद्यो मुक्ति को जीवन मुक्ति बोलते हैं और अंतकरण रहित सद्यो मुक्ति को विदेह मुक्ति बोलते हैं असल में इन दोनों का नाम ब्राह्मी स्थिति ही है ये चतुर्थ भूमिका के असल में अपने आप को ब्रह्म जानने का दो स्थिति शरीर की दृष्टि से कल्पित हुई है एक अंत सहित भी और एक निरूपा निरुपाधि अंतकरण में निरुपाधि स्थिति में का अपने अंतकरण के संवेदनों का पता नहीं चलता है और सोपाधि तो स्थिति में चलता है परंतु तत्व दृष्टि से वो निरुपाधि और सोपाधि तो दोनों स्थिति बाधित हैं असल में जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दो नहीं कल्पित है तो जिज्ञासु पुरुष जो है तो वो जो ये सोचता है कि हम ब्रह्मलोक में जाएंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे और मुक्त हो जाएंगे। वैकुंठ लोक में जाएंगे ज्ञान प्राप्त करेंगे और मुक्त हो जाएंगे। सुन तो एक तो जो कहीं देर देर तक रुका रहना चाहता है कि हजारों संवत्तर तक हजारों मनवंतर पर्यंत हजारोंग हजारों, हजारों मनवंतर पर्यंत तो हम अज्ञान की दशा में रहेंगे और फिर बाद में ब्रह्मा के साथ मुक्त होंगे जो अपिया नारायण के लोक में जाकर मुक्त होंगे जो अपनी मुक्ति को इतनी दूर तक फेंक देना चाहता है उसमें मुमुक्षा जो है वो तीव्र नहीं है मंद मुमुक्षा है जो लोकांतर में जाकर के मुक्त होना चाहता है वो मंद मुख्यु है तीव्र मुमुक्षु नहीं है तो इसलिए यहाँ ये जो बात बताई ब्रह्मलोक में जाने के बाद ही यदि वार्थना शेष रह गई तो मुक्ति नहीं होगी तो ये ब्रह्मलोक में जाने वाले को कैसे मुक्ति मिलती है ये बात बताते हैं की त्रिनाशी के कहा संधि त्रे कर्म कृत पर ब्रह्म देव मीदी मृद्वा नीचा ये मांति मत कर्म की स्तुति करते हैं यहां अमृतत्व जो है वो साक्षात अमृतत्व ब्रह्म रूप अमृतत्व नहीं है यहां जो शांति है वो करा शांति नहीं है आप अपेक्षित शांति है और आप अपेक्षित अमृतत्व है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 संसार में मनुष्य कुछ अपनी माँ से सीखता है ऐसा कोई नहीं है वो जो माँ से न सीखे बच्चे को दूध पीना नहीं आता ये नहीं समझना तो कि बच्चे जो हैं, है ना, हमने कुत्ते के बच्चों को तो देखा गौरसे गांव में जब कुत्तिया जाती थी तो वो बच्चों के मुंह के पास ले जाती थी हो तो बच्चे अंधे बिल्कुल आँख खुली हुई नहीं होती बिना खुली आँख के ही अपना मुंह उसके शरीर पर इधर उधर घुमाते हैं और जहाँ उसका तन मिल जाता है न उसको मुंह में ले लेते हैं और पीना शुरू कर देते हैं उनकी अंदर तो इतनी प्राकृतिक प्रेरणा होती है लेकिन ये जो मनुष्य का बच्चा होता है ये अपने आप का तन ढूंढ नहीं सकता क्योंकि माता के तो हाथ है खुदिया के तो हाथ नहीं था है ना? और माता के तो हाथ है तो ये अपने हाथ से में लेती है और पहले तंग के सिरे पर है ना? जो बंद होता है ना, उसको तो वो खोल देती है बच्चे के मुंह पर थोड़ा सा दूध मुंह के मुंह में बच्चे के हिला देती है जब स्वाद आता है तब वो चपर चपर करने लगता है और पीने लगता है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 और उपनयन पर्यंत पिता और उपनयन के बाद समावर्तन पर्यंत समावर्तन पर्यंत गुरु आचार्य शिक्षा पहले प्राप्त हुआ करती थी ये तीन शिक्षा कई तीनों से तुमने शिक्षा प्राप्त कर ली है की नहीं का उनसे पहले शिक्षा प्राप्त कर लेना चाहिए पहली बात क्योंकि ये तीनों जो है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 उसमें किधर को लकीर खींच दें तो अक्षर हो जाएगा बस इतनी विद्या है ये कुल कुल की कुल विद्या है कि एक बिंदु कागज पर बना के उसके आगे उसके पीछे उसके ऊपर उसके साथ है ना कैसे कैसे लकीर खींच दें तो कौन कौन से अक्षर बन जाए ये बिंदु और लकीर को ये लकीर भी तो बिंदु ही है ना आखिर जिसको रेखा कहते हैं वो क्या है हाँ उसको आप कभी खुर्दबीन से देखो तो मालूम पड़ेगा एक रेखा छीट जो कागज पर काली काली और उसके बाद खुर्दबीन लगाओ तो आपको तो मालूम पड़ेगा देखने से ये खुर्दबीन क्या ये जो शीशा होता है और जिससे हम लोग अक्षरों को बड़ा बड़ा करके पढ़ते है हाँ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 अथवा प्रत्यक्ष अनुमान और आगम वेदो खिलो धर्ममूलम स्मृतिशीले चद विदाम और सदाचारहा आचार से व साधुनाम आत्मन तुष्टिव च मनु ने बताया कि वेद श्रुति हो श्रुत अपौरुषे वेद या व्यास और जो अपने हृदय में स्मृति रह जाती है सो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 जैनों के लिए जैसे हैं, है ना? तो कुछ तो प्रत्यक्ष से देख करके कुछ अनुमान से विचार करके और कुछ धर्म के बारे में स्वर्ग के बारे में और अप्रत्यक्ष वस्तु के बारे में या तो कुछ शास्त्र के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है इनसे अपने अंतकरण की शुद्धि होती है और प्रकार करें तो थोड़ा यज्ञ करना अध्ययन करना और दान करना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 ब्रह्म देवमी विदितम शांति मत्यंत और ब्रह्मा से पैदा हुए जो देवता हैं कौन अग्नि देवता ब्रह्मज देवता इनको ब्रह्मज देवता बोलते हैं और ज्ञा माने जानने वाले भी हैं माने ज्ञान जितने प्रकार के ज्ञान विज्ञान हैं वो अग्नि की सहायता से प्राप्त होते हैं आ,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 और वहाँ भी न चले तो बोल के पूछते हैं। भाई एक दिन अंधेरे में बैठे कोई आदमी आया तो आंख से नहीं पहचान में आया कि कौन है तो उसके पाँव की धमक से है ना? पाओ की धमक से या उसकी है ना उसकी शकल सूरत का थोड़ा अनुमान करके सोचने लगे कि ये कौन है तो न तो आंख से दिखाई पड़ा और न तो बुद्धि से ठीक ठीक अनुमान में आया तब आप क्या करेंगे है न अब क्या उपाय करेंगे उसको जानने का न आग से दिखाई पड़ा और ना बुद्धि से अनुमान हुआ तो पूछा कौन है ना, बोल दिया है ना। तो उसने कहा मैं अमोक हूँ बस पता चल गया कि उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी और उसने बोल दिया मालूम पड़ गया कि तो जहाँ सूर्य ज्योति काम नहीं करती है जहाँ मनोज्योति काम नहीं करती है वहाँ बाग ज्योति काम करती है वहाँ सब्ज ज्योति काम करती है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 गुण से ये जुक्त है ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य और धर्म इनके अंदर हैं ऐसे जो ईद स्तुत जो देवता अग्नि है उनको आत्मभावे निस माने इसका बहुत शंकराचार्य भगवान ने, ने केवल एक शब्द का प्रयोग किया आत्मभावे नोशाव अग्नि सोशावहम आत्मभावे का अर्थ हुआ है ना? ये जो अग्नि देवता है ये ही मैं आत्मभावना आत्मभावे आत्म का क्या अर्थ हुआ पृथ्वी के मूल में जल और जल के मूल में अग्नि और अग्नि के साथ तादात में प्राप्त कर लिया। अब समझो सृष्टि के जितने शारीरिक संबंध हैं, वो तो पृथ्वी के कारण हैं।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 मैं इनका कारण हूँ मैं इनका अग्नि हूँ देखो कारण उपासना हो गई उपासना कर्म और उपासना का समुच्चय हो गया तो इसको जिसने आत्मभाव से जान लिया और साक्षात्कार कर लिया कि मैं अग्नि हूँ उसको शांति माने उपरामता की प्राप्त होती है दुख जब मेरे पास आता है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 और इससे महाराज क्या हुआ कि जब तत्व ज्ञान हो गया माने अपने को अद्वय ब्रह्म जान लिया तो तब तो हमेशा के लिए सच्ची मुक्ति मिल गई और नहीं तो यहाँ ऐसी फिर अगर देहाभिमान की जागृति हो गई तो है तो ये भाव नहीं है तो ये उपासना तो फिर जन्म जन्मरण के चक्कर में आना पड़ता है तो त्रृणाकृणा के तस्त्र जब विद्वाचिकेत मृत्युपाठान्णो्य शो काो मोदते स्वर्गलोके अग्निर स्वर्गलोकेश से अग्नितार्गो जम व्रणी था द्वित प्रव्चना तृतीय वरमिकेत व्रणीष्व तो हे तीन बार अग्नि चयन करने वाले इतना तो निश्चित है कि यदि तुमको अभी भी तत्व ज्ञान न हो तो ब्रह्मलोक में चले जाओगे और वहाँ जाकर के इस अग्नि के स्वरूप को तुम जानते हो अग्नि चयन तुम्हारा हो ही गया मृत्यु पास से मुक्त हो जाओगे संपूर्ण और शोक से परे हो करके स्वर्ग लोक में आनंदित हो, हो गए तो है निकेत ये जो अग्नि है ये स्वर्ग देने वाला है जिसको तुमने द्वितीय बार ऐसी मांगा तो अब लोग संसार में जनाबा संसार के लोग इस अग्नि को नाचिकेत अग्नि कह करके वर्णन करेंगे अब निकेता तुम तीसरा वर्ग जो है वो मांगो अब देखो यहाँ तक की जो बात थी वो ये थी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए पिता की सेवा शुश्रूषा कैसे करनी चाहिए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 और नारायण न्याय का पक्षपाती हो लेना ना। और मृत्यु से निगर हो जाना अपनी भावना में और विषय भोग का परित्याग कर देना तीन दिन तक हैं? और जमराज से जमराज को अपना गुरु बना करके इतने बड़े गुरु को बना करके और लोग की परलोक की शिक्षा प्राप्त कर लेना इतनी बराबर की पराकाष्ठा नहीं है क्योंकि ये जितना ज्ञान हुआ वो पड़ोसी के बारे में हुआ अभी अपने बारे में नहीं हुआ है न अभी ऐसी बात है ये जो दूसरे के बहू की बुराई जानती है न और अपनी बहू की भी बुराई जानती है लेकिन अपनी बुराई नहीं जानती ऐसी साहस है बोला तो ये विद्या ऐसी है जो दूसरे की बेटी की हजार अच्छाई बुराई बतावे परंतु अपनी बेटी के बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है, है ना। तो जैसे घरों में ऐसा होता है है ना? जैसे घरों में ऐसा होता है कि लोग दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं परंतु अपने बारे में कुछ नहीं जानते वही दोस्त दूसरे में हो तो मालूम हो और अपने में हो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 बुरा काम करोगे तो उसका फल दुख मिलेगा और अपने में कर्ता कल रहेगा तो वो कर्म का फल जरूर जरूर मिलेगा इसलिए अज्ञान के कारण अज्ञान के कारण ये जो संसार का बीज है क्या बीज है अपने को तो कर्ता मानना अपने को तो भोक्ता मानना और फिर ये करो और ये मत करो इस विधि प्रतिषेध का विषय होना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 इन सबका अध्यारोप तो है ही नहीं उससे अत्यंत निश्रेय की मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है इसलिए अब आगे का प्रसंग प्रारम्भ होता है तो इससे ये बात बताइए कि पहला बर पाने ऐसी है ना माता पिता सब प्रसन्न हो गए न्याय हो गया यज्ञाजादी पूरा हो गया है ना और नचिकेता जी गया लेकिन इन सब होने से वो कृतार्थ नहीं हुआ जब दूसरा बर अग्नि विद्या प्राप्त हुई वो अपने को तो विश्व के मूल में स्थित अग्नि के रूप में अनुभव करने लगा लेकिन तब भी नचिकेता कृतार्थ नहीं हुआ क्योंकि जब तक तीसरा बर आत्म ज्ञान उसको तो प्राप्त नहीं होगा तब तक वो कृतार्थ नहीं होगा ये बात इस सत्ता में बताई गयी है इसलिए जो कुछ कर्म से मिलता है साध्य और साधन वो अनित्य है उसके जो वैराग्यवान होता है उसको आत्मज्ञान का अधिकार होता है इसलिए अनात्मा की निंदा करने के लिए जो अनित्य है जिससे विरक्त होना चाहिए उसका दोष बताने के लिए अब आगे जब आत्मज्ञान का दर मांगते हैं नदी के साथ तब जमराज कहते हैं कि ये चीज बड़ी दुर्लभ है अरे ले ले बेटा ले ले बेटा है सौ सौ बरस के बेटे और सौ सौ बरस के हम पुत्र तुमको देते हैं लो हाथी लो घोड़ा लो पशु लो सोना लो आ, लो बहुत भारी राज्य ले लो और तुम सैकड़ों बरस की उम्र ले लो और इसके बराबर जबी दुनिया में तुम कुछ भी समझते हो तो ले लो हम तुम सब तुमको सब देने को तैयार हैं दुर्लभ से दुर्लभ कामना परंतु आत्मज्ञान का बर मत मांगो है ना जमराज ने निकेता ऐसी ऐसे कहा तो ये अच्छाई का जो आने वाली है तो देखो आज तो साधु लोग जो है ना वो शहर में जाते हैं है ना नोटिस चपवाते हैं अखबार में चपवाते हैं हमारे हैं तुम्हारे कार में है नौडी पिटवाते तो हैं लाउड स्पीकर लगाते हैं नो तो के पास टेलीफोन करे कल जी जरा सत्संग में आया करो है निकी के बिना सत्संग सुना लगता है हाय हाय है न ये गति आजकल तो बाबा जी लोगों की ये गति है है न की वो तो कहते तो हैं की लो ब्रह्म ज्ञान लो ब्रह्म ज्ञान तो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 आजकल के लोग ना लोग समझते हैं, है लोग कीमत तो समझते हैं कि भाई खा पी के इस समय जरा मचा पी चुके हैं जलसान हो चुका है है ना? अभी व्यापार का काम कोई इस समय नहीं है अगर इतने टाइम में ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो इसमें क्या हर जैसे एक फायदा ये भी सही और सब फायदा तो अपनी मुठ्ठी में है ही और एक फायदा ये भी उठा ले है, है न एक श्रीमती जी हो श्रीमती जी थी तो उनका वजन कुछ बहुत ज्यादा था तो वो गयी डॉक्टर के पास तो डॉक्टर प्राकृतिक चिकित्सक था उसने कहा कि देखो सब्जी खाओ फल खाओ सब्जी खाओ तब तुम्हारा वजन घटेगा बता दे तो उसने लिख दिया कि इतना तो पत्ते की सब्जी खाना और इतना कचूवर खाना और इतना इतना ये खाना इतना वो खाना सब बता दिया उनको दिन भर का उनको जात बना दिया ले जाओ घर ऐसी अब वो गयी तो उन्होंने अपने नौकर को दे दिया तो नौकर ने ठीक समय से सब चीज खाने वाने को दी उनको सब्जी खा चुकी फल खा चुकी अब एक बज गए तो उन्होंने नौकर ऐसी कहा की हमारी थाली जो आना तो थाली भी आई जैसे हो भोजन कर जिसने भोजन किया अब एक महीना हो गया डॉक्टर के कहे अनुसार काफी वजन तो घटे नहीं और बढ़ गया फिर डॉक्टर के पास गई डॉक्टर तुमने जो कहा तो सब मैंने खाया लेकिन मेरा वजन है ना है ना मेरा वजन घटा नहीं तो बोले कि भाई बात क्या है पता लगाया खूब गिरा गी तो, तो मालूम पड़ा है न मालूम पड़ा कि जो रोज भोजन करती थी श्रीमती जी वो तो चालू ही था वो डॉक्टर की वर्षा बताया हुआ भोजन तो औषधि के रूप में लेती थी है वो तो दवा की तरह लेती थी तो वजन खरा उनका है ना तो ये महाराज है ना ये संसार का जो भोग है उसकी तो रोज की आदत है वो तो किए बिना मानेंगे नहीं है नो तो वो तो सब कुछ चाहिए ही चाहिए कहिए ब्रह्म ज्ञान क्या है, तो है <ुण> कि ये तो डाकवर की बताई हुई सब्जी है तो डाकवर की बताई हुई सब्जी है इसको भी लो बोले ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ अरे भाई ब्रह्म ज्ञान होना न होना जो है देखो ये नचिकेता की लीला आगे आने वाली है ना नारायण वो प्रश्न करता है नचिकेता का प्रश्न कोई बहुत बड़ा नहीं है जी जम प्रित्सा मनुष्य अस्तित्य के नायब अस्त ने कई विद्या एकद विद्याम परेशती मृत्यु के अन्तर आत्मा का अस्तित्व है की नहीं है प्रश्न ये है और ये कहते हैं कि ये बात हम नहीं बदे बड़े बड़े देवताओं को ये मालूम नहीं है है ना तो so, अब ये जो प्रसंग है प्रश्नोत्तर कितनी दृढ़ता है नचिकेता में और कितना वैराग्य है न और ब्रह्म ज्ञान की कितनी तीव्र जिज्ञासा है हाँ। ये तीनों बात अगले प्रसंग में आती है और फिर सुनारा है जब राज जो हैं उसको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं अभी ये प्रसंग आगे आएगा चिकित् मनुष्य अस्तीये एक विद्यामिशाण वरस्तृतीय दैवर्रापी विचिकित्तरा निकुज्ञेयुष अरम न चिकेत गृणी मोपरोत्तिमा सृजिन्ईर चिकित्स किं मृत्यो येय वक्ता चास्त ता दृगण्यो न लो नो वरस्तुत कचि सयुष पुत्र पौरा वृणी बहुन बहून कसून हस्तरण्यम्वा भूमिमहतन व्रणीष्व स्वयं सरलो जुल्य मे पृी चिजीका महाभूमौ नचिकेतस्वेधी काम कौ कामा, कामा दुर्लभा मर्लोके सरथा सर्वान्मा संदत शरथा चतुरिया नीदृशालंभनी मनुष्य आधर्मता नचकेतो मरण मनुद्राक्षी सोहाया मर्यदा सर्वेन्या जरये तेजा अति सर्वं म कवैवगा नर्पणीयो मनुष्यो लमहे विद्रा क्ष्मेष्यामो जीशिष्यसी अजीर्तामृता उपे जीन मतहाजान अभी वर्णरते प्रमोदा अति दीर्घे गीते यद विचि किसम किए महति ब्रूहिण सा गूढ़ो न्यं तस्माचिकेता ओ शांते। हैं चरी, में एक कर्म एक एक का मल एक भाव का मल और एक अज्ञान का मल जैसे किसी चीज में मय लग जाए और वो छूटे नहीं तो अग्नि से उसको जला देते हैं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 का जो मल है वो समाप्त हो जाता है इससे मैं मेरे का मल समाप्त हो जाता है इससे देह मरने के बाद सिर्फ आत्मा रहती है कि नहीं ये जो असंभाव संशय है इस संशय में ये भाव जुड़ता है कि मरने के बाद हम करता है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 अमृतत्व भजन थे कैसे कैसे तो एक तो वेद का कैसे करना चाहिए ये प्रणाली मालूम पड़ जाती है दूसरे हृदय में श्रद्धा आ जाती है तीसरे आलस से प्रमाद आदि जो जीवन में है वो निकल जाते हैं ने? और चौथे तो मरने के बाद भी आत्मा रहती है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 दूसरी है भाव आदमी क्यों भाई तो शरीर से तो बुरे कर्म नहीं होते लेकिन मन में बुरे भाव आते हैं तो ईश्वर का ध्यान करके योगाभ्यास करके अपने अंत में जो मन बैठा हुआ है उसको तो मिटा देना साधारण मनुष्य की यह स्थिति है वो दूसरे के मैल को तो बहुत जल्दी देख लेता है परंतु अपने मन में जो मैल लगी है उसका पता नहीं लगता है नरक सरसत मात्राणी परिद्राणी पश्यती आत्मनो बिल्व मात्राणी पश्चन न पश्यति। दूसरे के अंदर सरसों के बराबर कोई दोष हो तो वो मालूम पड़ जाएगा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 ज्ञान की अग्नि से अपने लक्ष्य में निष्ठा होती है तो भाव योग भावाग्नि योगाग्नि ज्ञानाग्नि इनके द्वारा अंतरकरण शुद्ध किया जाता है और अज्ञान रूप जो मल है वो तो केवल तत्व ज्ञान के द्वारा ही खत्म होता है ज्ञान ज्ञानाग्नि उसके लिए तो ब्रह्माग्न ब्रह्मणा होता ब्रह्म तेन तो गंतव्यम ब्रह्म कर्म सदाधि ब्रह्माग्नि प्रज्जवलित करनी पड़ती है ज्ञानाग्नि ब्रह्माग्नि उसमें अज्ञान का नाश होता है तो जिसको तत्व ज्ञान प्राप्त करना होता है उसको थोड़ा वैराग देते हैं वैराग्य का मतलब है कि यदि वो अपनी मान्यता का आग्रह करेगा अपनी मान्यता को पकड़ के रखेगा और शक्ति है जान करके भी उस पर स्थिर नहीं हो सकेगा वैराग्य माने वो शक्ति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 तो इसके लिए चाहिए कि साध्य साधन लक्षण जो अनित्य है उससे वैराग्य हो सब तत्व ज्ञान में अधिकार होता है हम क्या संसद कुछ कम है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 तो एक तो ब्रह्म तत्व के ज्ञान के लिए तीव्र जिज्ञासा हो रहा है अर्थी हो है दूसरे का समर्थ है अब एक बच्चा जो है वो कहता है कि हमको है ना जो अरुण अरुण शक्ति है उसके प्रयोग की पद्धति बता दो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 जो तो तो नसी के का है इसने लौकिक प्रश्न जहां तक किए उनका उत्तर जमराज ने दिया बरदान मांगा हमारे पिता हमारे ऊपर प्रबंध बजाओ प्रबंध हाँ। तो बोले हमको अग्निशैल की विधि बता दो तो बता दिया मिल जाएगा तुमको स्वर्ग अब पूछना है कि ब्रह्म क्या है तो फिर इस ब्रह्म को तब पूछो जब कर्म साधना से जो चीज़ मिलती है उपासना से जो चीज मिलती है, है। योगाभ्यास से जो चीज़ मिलती है और किसी के अनुग्रह से जो चीज मिलती है ना है। ये शक्तिपात वाला जो ज्ञान है इससे बैराग्योर है देखो ये हमारे सिर का हाथ रखेगा और हमको ज्ञान हो जाएगा और कोई का हमारे सामने आएगा ज्ञान दे जाएगा है ना हमारा वो दिया हुआ जो ज्ञान है है ना वो उधार लिए हुए पैसे की तरह तुम्हारे घर में सीखने वाला नहीं है ये बड़ी अद्भुत बड़ी अद्भुत गति है उधार लिया हुआ जो ज्ञान है वो सीखने वाला नहीं है ये तो साक्षात अपरोक्ष अनुभव अपने आत्मा का हो अपने आप को हो गए तब ये कल्याणकारी होता है तो पुरुष तत्व ज्ञान के लिए वैराग्यान पुरुष अधिकारी होता है दुरक्त पुरुष अधिकारी होता है दुरक्त तो सुद्रक्त शब्द का संस्कृत भाषा में चार अर्थ शक्य है एक तो जो विशेष रक्त हो गए रक्तमन रागीमा के ज्ञान में जिसका विशेष राग हो गए और दूसरा बिना राग का हो गए जी माने बिना बिना रक्त हो बिना राग का होगा मैंने संसार में उसका राग न हो परमात्मा के ज्ञान में तो रुचि हो गए और संसार में उसकी रुचि न हो ये तो रक्त शब्द का रागी अर्थ करके दो अभिप्राय उसका सुनाया संसार में बिना राग हो गए राग राज और परमात्मा के ज्ञान में विशिष्ट राग हो गए तो विशिष्ट रक्त को विरक्त बोलते हैं और विगत रक्त को बिना रक्त को विरक्त बोलते हैं और जो से महाराज है ना? नगत रक्त हो गए माने जोशीला न हो रहे है ना? दुनिया की चीजों के लिए आवेश में न आवे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 विशेष हो है माने खून में गर्मी जल्दी नए आती हो दुनिया के लिए लड़ाई झगड़ा करने आरोप उतारू ना होता हो और विशेष रक्त हो गए माने साधन में वजन में अपनी में सदाचार में उसकी रुचि हो गए तो ये जो विरक्त है वो किस ऐसी विरक्त हो है तो बोले कि अनित्य से गिरस्त हो रहे है ना अनित से व्यक्त हो रहे देखो आजकल की जो मनोविज्ञान है वो कहता है कि ये जो तुम अनिश्च से अनिश्च्य बोलते हो वो तो संसार में सब चीज है ही है अरे भाई रोटी आज खाएंगे फिर कल खानी पड़ेगी परसों वाले तो संसार में जितनी भी चीजें मिलती हैं वो तो आने जाने वाली होती होती हैं अब उनको जल्दी छोड़ दें तो काम कैसे चले तो बात ये है कि जो भी वस्तु साधन से उत्पन्न होती है किसी औजार से के, के जो बनाई जाती है किसी काके में डाल के जो ढाली जाती है जो कढ़ाही में चढ़ा करके पकाई जाती है जो तस्वीर बनाई जाती है वो बिगड़ जाती है जो खरा तो झड़ा जो बड़ा तो भुताना जो जलता है वो गुज जाता है और जो फलता है वो टपक करता है वो झड़ जाता है तो संसार में जितनी भी चीजें थी बनाई जाती हैं, वो बिगड़ जाती हैं। तो यदि कोई ऐसा अधिकारी हो जो बनाई जाने वाली और गुजरने वाली वस्तु के प्रति रुचि विशेष न रखता हो प्रति विशेष न रखता हो आजकल देखो हमारे सत्संग में जो लोग आते हैं हमारे और हमारे भाई से है ना तो कुछ लोग तो आते हैं सिद्धि से लोग मोहित होकर के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 सिद्धि के लिए बहुत लोग आते थे ऐसा समझो की एक हजार आदमी अगर उनके पास आते थे तो उसमें 900 सौ नब्बे आदमी उनको सिद्ध मान करके लौटी ग्लास उठाने के लिए आते थे हमारे भोकलपुर के दावा क्या है ना अगर एक लाख आदमी आते थे तो उस एक लाख में से कोई एक आदमी व्यक्ति तत्व के लिए हाँ, आता होगा हमको उन्होंने सुनाया था चालीस वर्ष गंगा किनारे रहते हो गया ऐसा उन्होंने स्वयं मतलब मुँह ऐसी कहा था कि आज तुम लोग तीन आदमी हमारे पास इसलिए आए हो है ना?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 जो करके पाया जाएगा वो अनिश्चित होगा है ना जो बना के पाया जाएगा वो अनिश्चय होगा वो आज रहेगा तो कल नहीं रहेगा मोकरपुर महाराज कहते थे, थे कि गुरु इतना किया और इतना हुआ है ना बिना किए इतना हो रहा है तो और कुछ करोगे तो ये संसार का बंधन छूटेगा नहीं संसार का बंधन तो और बढ़ जाएगा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 कश्चित जसती सिद्ध ये सिद्धान कश्चित मान व्यक्ति का कहा तीन हजार आदमियों में मनुष्य नाम सहस्त्र तीन हजार आदमियों में से एक आदमी ऐसा हो सकता है कि जिसके मन में सिद्धि की इच्छा हो और फिर सिद्धि के लिए प्रयत्न करे और प्रयत्न करके सिद्धि प्राप्त करे यथता तो मम्मी सिद्धाराम प्रयत्न करने वालों में भी किसी किसी को सिद्धि मिलती है यथता हमी शास्त्रित तीन हजार प्रयत्न करने वालों में है ना किसी एक को तो सिद्धि मिलती है और तीन हजार सिद्धों में ऐसी कोई एक सिद्ध जो है वो परमात्मा को जानता है यथा सिद्धाराम पश्चिम मान व्यक्ति तत्व तो परमात्मा का जो तत्व ज्ञान है उसकी तो इच्छा होने ही कठिन है लोग सागल का जो वस्तु है तब उसी को चाहते और पहचानते है कि जो किसी का बनाया हुआ है और जो कोई बना सकता है जो कर्म का फल है और जो कर्म का फल हो सकता है का वो तो वो हमको नहीं चाहिए इस पर एक प्रश्न उठता है वो प्रश्न क्या है कि देखो जो साधन से पैदा होगा वो तो अनुस है इसमें कर्म उपासना योग की बात नहीं है बोला ये बच्चों के लिए जो बातें कही जाती हैं और तो उनकी चर्चा ये नहीं है बोला हम जानते हैं कि जब तुम योगाभ्यास करो तो समाधि लगेगी बोला और यदि उपासना करो तो जिस इष्ट देव की उपासना करो उसके लोक में चले जाओगे बोला और यदि यज्ञादी करो तो सभी की प्राप्ति होगी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 और जो बनता नहीं है जो है वो तो साधना करने से मिलेगा नहीं तो उसके लिए साधना करना निष्ठल अब ये प्रश्न हुआ दोनों तरह से साधना निष्फल है ये प्रश्न उठा जो कर्म उपासना जोग से मिलेगा शो तो आकवान है नश्वर है और जो ज्ञान से मिलेगा तो, तो मिला हुआ ही है उसका मिलना क्या वो तो अपना आता ही है उसका मिलना क्या तो साधना तो क्यों करे हैं ये प्रश्न क्या है ना ये प्रश्न को तो साधना तो क्यों करे तो साधना इसलिए करो भाई साधना का जो फल है उसके लिए साधना मत करो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 जो अनित है उससे वैराग्य हुआ कि नहीं ये योग्यता जो है ये योग्यता सामर्थ्य है ये सामर्थ्य जिसके अंदर हो उसके तत्व होता है और ये सामर्थ्य न हो और समझ जो वेदांत का श्रवण कर ले तो वो उसकी निष्ठा जो है वो तो जिस समय श्रवण करेगा तो उस समय तो ठीक और बाद में का बाद में टिकेगा नहीं क्योंकि कहते हैं कि सिंघनी का दूध जो है वो सोने के पात्र में छाटता है और दूसरे पात्र में यदि सिंघनी का दूध रखो तो वो पात्र ही फूट जाए आ ऐसी कहावतो ऐसी मान्यता ऐसा समय पहले से पंडितों में चला रहा है तो ये जो तत्व ज्ञान है, है ये जो तत्व ज्ञान है ये किसमें चढ़ता है बोले अधिकारी पुरुष में चढ़ता है तो नती के कार तत्व तो ज्ञान का उपदेश करना है अब ये देख रहा है कि वो तत्व ज्ञान का अधिकारी है कि नहीं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 इसके लिए ये प्रश्न करेयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तीयतीशिष्ट तैयामेष बर तृतीय येयिश प्रेते मृते मनुष्ये अस्ति मनो बुद्धि अस्थरेन्द्र मनोबुद्धि व्यतिर संबंधी आत्मा इति अस्ति विध अस्ट अतचं न नापि ना निर्णय विज्ञा देखो आप और एक बात ध्यान में ले आओ तो प्रश्न का जो रहस्य है वो आप आपको तो खुल जाएगा वो क्या की नसी के साथ तो जमराज के सामने खड़ा है जमराज के सामने कोई खड़ा हो और खुश है की महाराज पर है कि नहीं इसमें हमको तो शंका है ये बात बन सकती है ए? हमको ये शंका है कि परलोक है कि नहीं ये किससे पूछे बोले जमपुरी में जाके जमराज से मिलके फिर पूछे ऐसा अच्छा वो पूछे क्यों महाराज शरीर के बिना आत्मा रहता है कि नहीं ये हमको शंका है कि ये बात जो मृत्यु को स्वीकार करके जमराज के पास जाएगा उसके मन में आ रही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 और पुस्तक पुस्तक अभिभूत है घड़ी अभिभूत है माने हमारा अध्यात्म जो है ये अधिकैव की मदद ऐसी अभिभूत को पहचानता है और अभिभूत के भाव अभाव दोनों को पहचानता है घड़ी हो कभी जाने और न हो तो जाने अब जरा आप अपने आत्मा के बारे में बताओ तो मैं हूँ कि नहीं हूँ जैसे आप अपने बारे में जानते हो कि मैं नहीं हूं अरे तो मैं हूँ ऐसा तो जानते हो ना मैं हूँ ऐसे क्या मैं नहीं हूँ ऐसा भी आप जानते हो कभी घड़े में और आप में फर्क है कि नहीं घड़ी और चश्मा से आप में फर्क है कि नहीं आप लौकिक व्यवहार में ये जानते हो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 कि आज तक आपकी सच्ची मौत कभी नहीं हुई है और झूठी मौत आप घरे मानते रहे हो कि हमारी हुई है और इसी आधार पर देखें तो आपकी आग मौत आगे होगी ये कल्पना आप कैसे करते हैं बोले लोगों को मरते देखते हैं इसलिए हम अपने मरने की कल्पना करते हैं तो भले मानो जैसे घड़े को आप आते जाते देखते हैं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 तो ये यम क्रेटे भी चिकित्सका मनुष्य ये जो मनुष्य के मतलब ये बात हुई कि आगे हम मरेंगे ये तो कल्पना है और पीछे हम मर चुके हैं इसकी तो स्मृति ही नहीं है क्या तो बोले ये पुनर्जन्म वाले जो है ना वो खड़ा मनोविज्ञान का अनुसंधान हो रहा है राजस्थान विश्वविद्यालय ने एक अपना विभाग खोला है खड़ा मनोविज्ञान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 कि हम पूर्व जन्म में कहा थे है ना मथुरा में ऐसी घटना कई ना दिल्ली में घटित हुई जयपुर में घटित हुई है और कतनी में कतनी में तो एक दो तीन तीन जन्म की बात बताने वाली लड़की निकली थी अपने दो तीन जन्म की बात बताते लेकिन दो तीन जन्म उसके भले हुए हो और वो भले दो तीन बार मरी हुए है न दो तीन बार नहीं तीन चार बार मरी हो लेकिन वो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 वो कौन है उस आत्मा का स्वरूप चाहिए न जानने को के अस्थित के नी चाहिए तो अब प्रश्न प्रश्न असल में ये है प्रश्न असल ये है कि जैसे घड़ा अस्थि और नास्ती है और नहीं है इन दोनों वृष्टियों का विषय होता है वैसे आत्मा क्या अस्थि और नास्ती वृत्ति का विषय है वो सफ की अकथ है अस्थि है कि नास्ती है अरे बाबा ने वो अस्थि है न ये नहीं समझना कि आत्मा अस्थि है वो तो उपलब्धि तो तो तो तो की एक प्रक्रिया है ज्ञान की एक प्रक्रिया है और माने एक तरकीब है आत्मा को जानने के लिए प्रक्रिया माने उर्दू में जिसको तरकीब बताते हैं शैली जिसको बोलते हैं एक ढंग है एक पद्धति है क्या है अस्त ऐसी मैं हूँ इस ढंग से अपनी उपलब्धि प्रारंभ करो अपने जानने का तरीका ये है कि मैं हूँ है ना? मैं नहीं हूँ ऐसा नहीं आ, मैं हूँ तो असल में दुनिया की चीज़ों के लिए ये चीज है और ये चीज नहीं है ये दोनों वृत्ति बनती है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 आपको तो सुनाया होगा पहले कभी एक बैलगाड़ी सड़क पर जा रही और एक आदमी सड़क पर देख रहा नीच में तो गाड़ी वाले ने जगाया उठा नहीं तो कुचल तो जाएगा तो उठा उठ के देखा अपने को देखभाल के फिर सो गया बोले क्या बात है वो तो बोला मैं नहीं हूँ तो बोले बात क्या है तुम क्यों नहीं हो तुम बोल रहे हो तुम लेते हुए हो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 वो लाल जूते की तरह है ना ये लाल जूते की तरह है मैं वो नहीं हूँ मैं वो नहीं हूँ क्यों नहीं हो तुम तो। तो देखो तो एक होता है वृत्ति का विषय जैसे घड़ी घड़ा चश्मा किताब ऐसे ये देह है ना? ये देह क्या है कि ये वृत्ति का विषय है इसमें जो कुछ मालूम पड़ता है मैं मैं ब्राह्मण हूँ मैं सन्यासी हूँ जानक्रस्थ हूँ ये सब क्या है कि कभी घड़ी घड़ा है कि मैं हिंदू हूँ कि मैं मनुष्य हूँ मैं प्राणी हूँ कि मैं शरीरधारी हूँ ये सब क्या है कि ये सब घड़ी घड़ा के समान है और जिसको इस शरीर का होना और न होना दोनों भाग का है उसको बोलते हैं आत्मा तो अस्थि असल में अस्थि भी आत्मा नहीं है और नास्ती भी आत्मा नहीं है अस्थि और नास्ती दोनों का साक्षी है आत्मा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 आत्मा को है बोले कि आत्मा को नहीं बोले कोई कहते हैं कि ये देहादी रूप जो है आत्मा नहीं है और कोई कहते है की देहादी रूप आत्मा है बोले एक ने बोला कि आत्मा जो है परलोक में जाता है दूसरे ने कहा की परलोक में नहीं जाता है एक ने कहा कि आत्मा करता भोगता है दूसरे ने कहा कि आत्मा करता भोगता नहीं है एक ने कहा आत्मा परिचिन है और दूसरे ने कहा आत्मा परिचिन नहीं है हैं? ओ, तो बोले ये चिकित्सा है है ना? जैसे दिव्य रोगी का निदान करता चिकित्सा करता है ना? चिकित्सा करता है वो संशय की चिकित्सा करनी चाहिए तो ये अनुशिष्टया हम अहम् तया अनुशिष्ट तुम हमें अनुशासन करो अनुशिक्षा करो हमको सिखाओ जिससे मैं ये बात समझ जाऊ कि ये जो संशय है ये समूल नष्ट हो जाए बड़ा नाम ऐसा बड़ा तृतीया तीन बार जो तुमने देने को कहे थे उनमें से ये तीसरा बार है अब आप ये तीसरा बड़ हमको दो कभी देखो बच्चू भाई कोई पूछा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 भ्यात धर्म ये आचार्य प्रधानता से होते हैं उसमें यह कहना पड़ता है कि भई ये अमुक ने कहा है और ये वेदांत विद्या जो है वो आचार्य प्रधानता से नहीं होती वस्तु की प्रधानता से होती है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 ये क्या गया कि ये इंद्रियक अनुभूति से हम किसी खास निश्चय पर पहुंचे